शिव हरिदर से जाके आप ही रखते शिव जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय रा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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो राघा रमन हरि गोविंद जय जय राघा रमन हरि गोविंद जय बुलश रास बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराणपुरशोत्तमाय ओं जयति पराशरसूँ हु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्वाम तम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गालक्षण लक्षणाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्तिहम बराकू तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थनचरी चरा कर्णयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्वल सांभक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरद्विकदम्बुसंदी सदा हृदय कंद स्फुत व्यचीनंदन जयता मौ मंद मगति मसर्वस्व पूयौ श्रीराधाम मदनमोहनौराध्राणबंधो श्री चरणकमलोकेशादम्य या साध्या प्रेम सेवाजचरितढ़लौल्य सा साप्ता यथयत मधुना मानसी मन सीम से भाव्यांथमनचल नैतिको वंदे कृष्णपरबिंद युगुमें यस्कीदृशा वक्षोज रागस्वतः विल स्निग्धोंगस्वत काीर कलिशोणीमतनेस्तूरिका नीलिमा श्रीखंड नक्षंद्रका नारायण नमस्कृत्य नरमच नरोत्म देवी सरस्वती व्यास तक जयमुदीर नमः नाराय नम नरोत्तमाय नम दिव्य सरस्वत नमः व्यासा नम नमो नमः नम कृष्णा ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना वाशाकलभ्य सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री श्रीसनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गज जन दयावलोक हे भट्टी मुसुमते रघुनाथदासजीवे गुरुमतेदया तुलसी यत्र यमना च पुराण पठनम यो हरि बिहारी लाल श्री बुलेशावन बिहार वंदनीय चरण आप सभी के जनों के साथ यहाँ विराजमान होकर के श्री श्याम सुंदर की अपने निज धाम निज स्वरूप श्रीमद वृंदावन में स्वरूप में स्थित होकर के जो उनकी अष्टकालीन लीला जिसका आस्वादन सखीगण कर रहे हैं उस आस्वादन को आचार्यों के अनुगत्य में और उन सखीगणों के अनुगत्य में वृजजनों के अनुगत्य में यहाँ प्राप्त करने की अभिलाषा से उपस्थित हुए हैं श्री श्याम सुंदर की रागानुगा उपासना पद्धति जिसे रसोपासना भी कहा गया इस रागानुगा उपासना पद्धति का आश्रय पूर्व प्रसंग में यह कहे आए हैं कि वह वृजनों के अनुगत्य के द्वारा ही प्राप्त होता है राघव का उपासना पद्धति के दो साधन हैं एक वायु और एक आभ्यंतर वायु साधन का तात्पर्य है कि श्री श्याम सुंदर की भजन उनकी लीला का श्रवण और कीर्तन करना और आभ्यंतर साधन का तात्पर्य है विशेष रूप से स्मरण करना मानसी सेवा करते हुए यथावस्थित देह में विराजमान होकर मानसी सेवा करना एक शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं सिद्ध देह और यथावस्थित देह इसे हम समझ लें यथावस्थित देह का तात्पर्य है हमारा बाहरी शरीर ये जो शरीर जिसके द्वारा हम साधन कर रहे हैं सिद्ध देह का तात्पर्य है कि जब हमने श्री गुरुदेव के श्री चरणारिंद में समर्पण किया श्री किशोरी जी ने कृपा करके एक स्वरूप हमको प्रदान किया जो हमारे हृदय में कहीं छिपा हुआ है उस स्वरूप के द्वारा जिस स्वरूप में हम श्री किशोरी जी की दासी होकर के विराजमान हैं उस स्वरूप में जैसे श्री अष्ट सखीगण श्री प्रिया लाल की सेवा करती हुई विराजमान हैं उनके यूथ में ही श्री मंजरी भी विराजमान हैं और उन मंजरियों के अनुगत गुरु रूप जो दासी हैं उन गुरु रूप दासियों के अनुगत होकर के हम भी श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान हैं तो जिस स्वरूप से मन में जो भावनात्मक स्वरूप है उस स्वरूप से हम प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं उस स्वरूप का नाम है शुद्ध देह हमारा जो ऊपर का शरीर है ये बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष इस देह का नाम है यथा अवस्थित दे, जिस स्थिति में हम हैं एज इट इज ये जो स्वरूप है ये स्वरूप है यथावस्थित दे, जो हमने श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा श्री किशोरी जी की कृपा के द्वारा भीतर प्राप्त किया उस देह का नाम है सिद्ध स्वरूप उस शुद्ध देह में साधक अवस्थित होकर वह श्री प्रियालाल की सेवा करने के लिए प्रस्तुत होगा और उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए वो सबसे पहले गुरुजनों का और आचार्य गणों का आनुगत्य ग्रहण करेगा सिद्ध देय की प्रक्रिया रसक रसिक जनों ने बड़ी विस्तार पूर्वक वर्णन की है परंतु बड़ी कठिन है वो गुरु जनों के पास में जाकर के ही सीखने की होती है परंतु प्रक्रिया क्या प्रक्रिया को यदि हम नहीं भी जाने तो क्या कार्य नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति ये नहीं जाने कि पानी दो भाग ऑक्सीजन और एक भाग हाइड्रोजन से मिलकर के बना है वो मानो ये नहीं जानता है तो क्या पानी उसकी प्यास को नहीं बुझाएगा तो हम प्रक्रिया को जाने या न जाने वस्तु तो अपना प्रभाव डालेगी ही पंथ प्रक्रिया को समझ लेने पर और भी ज्यादा निष्ठा हो जाती है इसलिए प्रक्रिया को समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है और वो कठिन भी है इसलिए उसको हम कुछ देर के लिए समय समय पर जो आवश्यक होगा उसको वर्णन करते हुए विराजमान होंगे बस इतना ही समझना काफी है कि श्री राधा रानी ने कृपा करके जब हम गुरुदेव के अनुगत हुए उस समय श्री गुरुदेव ने हमको नाम प्रदान किया मंत्र प्रदान किया नाम प्रदान किया या वैष्णव के अनुगत प्राप्त हुए उस समय हमको जो श्री प्रभु की कृपा प्राप्त हुई उस कृपा के द्वारा एक अंतश्चिंत देह भीतर जिसका ध्यान किया जाए ऐसा देह हमको प्राप्त हुआ और उस देह के द्वारा हम मानसी सेवा भी कर सकते हैं तो वायु साधन में तो हम बाहर से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वायु साधन में हम बाहर से नवधा भक्ति करते हुए विराजमान हैं श्रमण कीर्तन स्मरण स्वरूप सेवा भी विराजमान है उनका भी हम अर्चन करते हुए विराजमान है परंतु अंतश्चित देह में हम श्री प्रियालाल की श्रीमद वृंदावन निकुंज मंदिर में सेवा करते हुए विराजमान है वह भी आनुभ्य के साथ में और यहाँ पर जितनी भी सेवा होगी वह सर्वदा सर्वदा अनुगत होकर के ही सेवा की जाएगी श्री नुकनी मंदिर में भी जो अनुगत्य भाव है वह अनुगत्य भाव बड़ा उत्तम है क्यों जी अनुगत होना उत्तम कैसे जो छोटा है वो तो छोटा ही रहेगा उसको उत्तम क्यों कह रहे हो इसको एक बड़ी सरलता से समझाया गया श्री राधा सुधा निधि की टीका करते हुए श्री हित हरिलाल जी ने रसकुल्ल टीका में एक बड़ी सुंदर बात कही सब लोग बड़ी सरलता से समझ जाएंगे जैसे सात स्वर होते हैं संगीत में सारे गामा पौधानिक इनमें सात शडज जो है वो सबसे नीचा है परंतु वही शडज नी के बाद में भी आ जाता है और वो नी के बाद में आने वाला जो शडज है वह शडज सबसे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है उस पूरे ग्राम में सबसे ज्यादा ऊंचा हो जाता है सारे गापाधानी सा अब वो जो है वो सबसे ऊंचा हो गया था वो सबसे नीचा परंतु वह सबसे ऊंचा हो जाता है इसी प्रकार हम सरी की दासी श्री नुपुंज मंदिर में सबसे छोटी है सबसे छोटी होती हुई भी जब अनुगति पूर्वक सेवा कर रही हैं तो उनकी सेवा का आस्वादन भी सखियों से भी बढ़ करके हो जाता है इसलिए सखी पने में वह सुख नहीं है जैसा कि सखियों की अनुगत दासी बनने में सुख की प्राप्ति है इसी बात को कुछ इस प्रकार कहा गया कि यथा षडच स्वर ग्रामीण नीचीनोपी निषादग एवं दास्यूनम साक्षात उपर वर्तती कि जैसे षडस्वर नीचीन होने पर भी नीचा होने पर भी ग्राम में सबसे ऊंचा बन जाता है इसी प्रकार सक्ष प्रीति इतनी श्रेष्ठ है परंतु उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाती है जब हम अनुगत होकर के पूजा करते हैं इसलिए जो रस मार्ग के उपासक हैं उनके लिए एक बहुत गंभीर और पकड़ की बात निवेदन करना चाहते हैं वो ये कि नायिका बनकर के नायका बन श्री श्याम सुंदर का आस्वादन प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है परंतु उतनी अच्छी नहीं उससे ज्यादा सुख है सखी बनकर के श्री प्रियालाल दोनों के सुख का विचार करना और प्रियालाल के सुख के विचार करते हुए सखी बनकर के जो स्वरूप है उस सखी से भी ज्यादा आस्वादन की प्राप्ति है वो आस्वादन की प्राप्ति है सखियों के अनुगत मंजरी स्वरूप में सखियों के अनुगत अनुगता स्वरूप में वह अत्यंत अत्यंत आस्वाद की प्राप्ति है इसलिए श्री राधा सहचरी गणों के अनुगत्य को ग्रहण करके प्रियालाल की सेवा करने के लिए यदि हम प्रस्तुत हों और साधक रूप में भी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन करते हुए उसी प्रकार से इसी भावना से सेवा करें और जब ध्यान करने के लिए विराजमान हों तो मानसी सेवा में भी अपने आप की स्थिति उसी प्रकार सखियों के अनुगत मंजरी या दासी रूप में या सखियों के अन सखी के रूप में यदि हम अपनी करें तो रस की अपूर्व रूप से आस्वादन की प्राप्ति हो सकती है इस रसासन को प्राप्त करते हुए साधक तीन दशाओं को प्राप्त करता है अभी लीला का वर्णन करेंगे परंतु उसकी एक ढूमका बना करके फिर जल्दी से लीला का वर्णन प्रारंभ करेंगे एक दशा है बहिर्दशा दूसरी दशा है अर्धबाह्य दशा और तीसरी दशा है अंतर दशा। साधकों की उपासना में तीन दशाएं होती हैं बहिर्दशा में हमको आचरण करना चाहिए कैसा बोले बहिर्दशा में हमको आचरण करना चाहिए यह सबके लिए उपयोगी है बहिर्दशा में हमको आचरण करना चाहिए श्री रूप सनातन इत्यादि के अनुसार अर्थात वर्ण आश्रम धर्म शास्त्र की जो मर्यादा उस शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए पाप पुण्य का विचार करते हुए हम सत्व का सेवन करते हुए सत्व गुण का सेवन करते हुए अपने जीवन का अपने आश्रम और अपने वर्ण के अनुसार जीवन निर्वाह करें और अपनी सारी क्रियाओं को भगवत संबंधी करके स्थापित कर दें हम जो दुकान मकान फैक्ट्री नौकरी जो कुछ भी कर रहे हैं उस सब सबको बुद्धियोग पूर्वक श्री भगवत सेवा के लिए समर्पित करते हुए विराजमान हुए ये होगी हमारी बाह्य दशा वाह्य दशा में व्यवहार रहेगा वाह्य दशा में उचित अनुचित जो पाप पुण्य इन सबकी व्यवस्था भी रहेगी व्यवहार निभाते हुए हम विराजमान होंगे दूसरी दशा होगी दशा। दशा इस दशा में साधक यदि बाहर के व्यवहार को जितनी स्थिति में धारण किए हुए है उतनी स्थिति में वह बड़ों का आदर करते हुए विराजमान होगा परंतु दशा में वह अपने आप को श्री किशोर जी की दासी समझ करके ही विराजमान होगा और वो जो आचरण होगा वह आचरण श्री रूप गोस्वामी के समान होगा एक उदाहरण दे दिया मैंने रूप गोस्वामी जी का अपने अपने जो आचार्य हैं उन आचार्यों के जीवन व्यवहार के समान आचरण होगा परंतु दशा में साधक की जो स्थिति होगी वो रूप मंजरी के समान होगी मैं रूप गोस्वामी जी के उदाहरण के द्वारा इस बात को बता रहा हूं बाह्य दशा में हमारी स्थिति होगी कैसे जैसे कहीं रसकों की स्थिति रही वे कोई आता था उसे बोलते भी हैं उसे आदर भी देते हैं उसे कहीं व्यवहार भी करते हैं और अंतर दशा में वे श्री प्रिया लाल को विलास कराते हुए विराजमान होते हैं तो इस प्रकार अंतश्चिंत देह में साधक विराजमान होकर के यदि लीला का दर्शन करें, तो लीला का दर्शन करते हुए वह उस लीला का मुख्य रूप से आस्वादन प्राप्त करता रहेगा यदि रास लीला का दर्शन करते हुए यहाँ लीला का जो दर्शन कराया जा रहा है उस दर्शन की स्थिति में हम बाह्य दशा में ही विराजमान रहे तो हम अधिक से अधिक सामाजिक सरोकार से बढ़कर के और कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंचेंगे कि ये जो लीला दिखाई जा रही है इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका समाज को क्या इसके द्वारा दान किया जा रहा है ठीक है वो भी दान किया जा रहा है भाई श्री ब्रजलीला और श्री नकुंजी की जितनी भी लीला वह हमको एक महान आदर्श प्रदान कर रही है कि हमको प्रेम का व्यवहार अपनाना चाहिए हमको स्वार्थ का व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए हिंसा का त्याग करना चाहिए आज के युग में जो काम जो भोग जो अधिक से अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति जो हिंसा जो प्रतिस्पर्धा इन सबको समाप्त करके ये लीला कहीं सामाजिक सरोकार की बात भी प्रदा, प्रदान कर रही है परंतु बाह्य दशा में रहेंगे तो बस यही यही तक रह जाएंगे मदन गोपाल आगे कुछ नहीं मिलेगा मिलेगी दशा में विराजमान होकर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त किया जा सकता है श्री रसिकण उस अंदर दशा को प्राप्त करने के लिए ही श्री प्रिया लाल और आचार्य का आनुगत्य ग्रहण करते हैं इस प्रसंग में श्री महावाणी जी के में, में सिद्धांत सुख में बारहवीं संख्या का जो पद है वो बहुत उपयोगी है और वहां श्री हरिप्रिया जी आत्मनिरूपण कर रही हैं कि चलह चलह चलिए निज देश हमको अपने निज देश में चलना है हमारा निज देश कौन है ये जो जगत है ये जगत धर्मशाला है निज देश वास्तव में जहां पर जाकर के फिर पतन न हो जहां जाकर के कहीं परिणाम की प्राप्ति नहीं है जो नित्य है जो आनंद में है वही निज देश है चलो चलो चलिए निज देश आप सब भागवान जनों के अनुगत होकर के उनके छड़ीदार बन करके हम चल रहे हैं और आपको साथ में ले जाना चाहते हैं आगे प्रतिहारी बनकर के उस मार्ग का दर्शन कराने के लिए कि चलो चलो चलिए निज देह कि चलिए चलिए उस अपने देश देश में हम चलें कौन सा देश बोले जहां रंग रंगीले ले जुग नरेश जहाँ पर श्री प्रिया लाल दोनों के दोनों विराजमान है वहां की भूमि कैसी बोले दिव्य कनकमय अवन खंडित मणिमंडित तह करें प्रवेश दिव्य भूमि है वो अवनि भूमि और मणि से मंडित है चलो उस देश में हम प्रवेश करें जहां कृष्ण लीला होती है वहां धाम अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और यहां वही प्रयास किया जा रहा है करुणा करुणानिधि नित्य किशोरी कर अनुकंपा कियो आदेश आई अग्रवर्त अलमेली धर इच्छा में विग्रह बेश श्री किशोरी जी को शायद इच्छा हुई होगी कि बहुत दिन से कोई नई दासी नहीं मिली है नई सखी नहीं मिली है इसलिए करणा में श्री नित्य किशोरी जी ने अपनी अग्रवर्तनी सखी उन अग्रवर्तनी सखियों को पृथ्वी मंडल के ऊपर आने के लिए आदेश प्रदान किया और वे अग्रवर्तनी सखीगण कभी श्री रंगदेवी जी श्री हरिप्रिया जी के रूप में पृथ्वी मंडल के ऊपर अवतरित हुई कभी श्री श्याम के आधार पर विराजमान होने वाली भूवल मोहिनी सखी वंशी वे हित हरवंश के रूप में पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुई कभी परम अंतरंगा श्री ललता सखी श्री स्वामी जी के रूप में हरदासी के रूप में पृथ्वी मंडल पर अवतरित हुई कभी श्री विशाखा सखी श्री हरव्यास देवाचार्य जी के रूप में हरिव्यास जी के रूप में हरिराम व्यास जी के रूप में पृथ्वी मंडल के ऊपर अवतरित हुई ये जितने भी रसिक जन जहां जिनके पदों का यहां विशेष रूप से आश्रय ग्रहण किया गया वे किशोरी जी के आदेश से नित्य परकर कर रूप मंजरी वे रत्न मंजरी कृपा करके पृथ्वी मंडल के ऊपर अवतरित हुई तो में श्री नित्य किशोरी कर अनुपको आदेश और आई अग्र वर्त अलवेली धर इच्छा मह विग्रह वेश और उस समय वे श्री हरिप्रिया जी ही कृपा करके इच्छा में विग्रह वेश धारण करके श्री भुवन मोहित मोहिनी जो सखी है श्रीवंशी वे, वे ही इच्छा में विग्रह वेश धारण करके पधारे जो हित तत्व हैं वे ही कृपा करके पृथ्वी के ऊपर पधारे श्री रूप मंजरी ही कृपा करके पृथ्वी के ऊपर पधारे ऐसो अवसर बहुर्ण आई है ये जो अवसर मिला है ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलने का है क्योंकि श्री किशोरी जो कभी कभी अपने निज परकर को आने के लिए आदेश प्रदान करती हैं हमेशा आदेश प्रदान नहीं करती हैं ऐसा अवसर बहुर्ण आई है आप लोगों से विशेष रूप से कहना है कि आप इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ लें यह अवसर जो मिला है यह अवसर बार बार नहीं आएगा और निवाह संघ सुदेश यहां पर रहकर के रसकों का संग प्राप्त करो क्योंकि वे जो अभ्यवर्तनी पधारी वे जानते हैं कि श्री किशोरी जी की सेवा करने के लिए हमें जल्दी पहुंचना है कुछ दिन के लिए हम पृथ्वी मंडल पर आए हैं परंतु तो हमको उनकी सेवा में ही जल्दी पहुंचना है इसलिए वे ज्यादा दिन तो पृथ्वी के ऊपर बिराजी नहीं और बिराजेंगी नहीं वे क्या करेंगे बोल मन में विचार करेंगे कि हमें किशोरी जी की आज्ञा के द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया है हम पृथ्वी पर आई तो हैं परंतु पृथ्वी पर हम ज्यादा नहीं रह सकती हैं उनका वियोग प्राप्त करके भी नहीं रह सकती हैं और उनकी सेवा का की उत्कंठा भी है इसलिए हमको जल्दी से वहां लौट करके जाना है तब हमारे सामने जो संपर्क में जीव गण आए उनका तो उद्धार हम कर देंगे आगे के जीवों का उद्धार कैसे होगा इसलिए उन्होंने कृपा करके अपने हृदय को अपनी वाणी में स्थापित कर दिया तो आज श्री हरिप्रिया जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने विराजमान नहीं हैं परंतु तो वे प्रत्यक्ष रूप में श्री महावाणी जी के रूप में हमारे सामने विराजमान हैं श्री रूप मंजरी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में श्री रूप गोस्वामी जी विराजमान नहीं हैं परंतु तो उनके विदग्न माधव ललित माधव दानकेल कौमुदी उनके हंसदूत उद्धव संदेश अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से वे हमारे सामने विराजमान हैं श्री स्वामी जी अपनी वाणी के माध्यम से हमारे सामने आज भी साक्षात रूप से विराजमान इसलिए आई अग्रवर्ती अलवेली इच्छा में विग्रह बेश और ऐसा अवसर बहुन आई है अब उनकी वाणी को प्रस्तुत करने का जो महान महनीय और परम बदान्यता पूर्व उदारतापूर्वक जो यहां उदारता प्रस्तुत की गई श्री स्वामी श्री राम जी के द्वारा इस अवसर का हम अवश्य ही सदुपयोग कर है। नेम प्रेम तय परे पंथ तहा तुरंत पहुंचिए अल अकलेश ये मर्ग मार्ग नेम और प्रेम इन दोनों से परे होकर के विराजमान कल के अपने प्रवचन में मैंने संकेत दिया था कि वेद साक्षात भगवत स्वरूप है वेदों नारायण साक्षात उनकी कभी भी अवहेलना नहीं की जा सकती वेद का सार फल है श्रीमद भागवती संहिता और श्रीमद भागवती संहिता का परम फल है श्री प्राण रूप है श्री राजपंचाध्यायी उन राजपंचाध्यायी में जो श्री वृंदावन रस का स्थापन किया गया और जो निकुंज रस का वृज रस और निकुंज रस दोनों का स्थापन किया गया वह स्थापन परम नहीं है परंतु वह शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है इसलिए वह कहीं परोक्ष है रसकों ने उसी आस्वादन को जब अपनी आंखों से देखा तो वह परोक्ष आस्वादन ही प्रत्यक्ष होकर के विराजमान हो गया इसलिए वे कहने लगे कि हमने श्रुत स्मृति बिलगाए श्रुति और स्मृति को अलग करके बिलो करके और उसमें से रस निकाला है इसलिए इस रस की जड़ तो श्रीमद् भागवत में ही विराजमान है इसकी रस की जड़ तो वेदों में ही विराजमान है परंतु उसका आस्वादन वेदों के द्वारा भी कहीं परोक्ष रूप से किया गया था रसकों ने उसे प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा जैसी देखे तैसी कहे तो उन्होंने जो अपरोक्ष आस्वादन किया वह अपरोक्ष आस्वादन उनकी वाणियों में सामने प्रकट हुआ इसलिए वेद रसकन की वाणी घोषणा कर दी गई कि रसकों की बाड़ी ही सर्वोत्तम वेद होकर के विराजमान है अब हम जब किशोरी जी ने हमको यह स्वरूप प्रदान किया तो हम कोई ऐसी वैसी हैं क्या हम भी किशोरी जी की दासी हैं ये साधक विचार करें और अपने आप को धन्य मानते हुए अधन्य मानकर के नहीं अपने आप को धन्य मानते हुए श्रीमत वृंदावन में विलास विराजमान होते हुए वह श्री मानसी सेवा करने के लिए जब प्रस्तुत होता है उस समय वह सखी अपना सर्वोत्तम श्रृंगार धारण करके श्री प्रिया लाल की सेवा में निकुंज में अवस्थित होती है और प्रिया लाल की सेवा में निकुंज विराजमान होकर के करह अलंकृत कुसुम सुकेश अपने केशों में फूलों को बांध करके वह नव सत श्रृंगार आभों को धारण करके जब निकुंज मंदिर में श्री प्रिया जी की यूथ में विराजमान होती है यूथ में सेवा करते हुए विराजमान है तो सर्वता सर्वदा अनुकूलता सहज ही प्राप्त हो जाती है सगुन समागम अगम जनावत प्रतिकूलन के भय लबले सारे सबुन अपने आप होने लगते हैं जितनी भी भजन की बाधकता वो अपने आप दूर होती हुई चली जाती हैं और सफल फली मनरली रली की के सवों के हृदय रूपी लता अपूर्ण से फलीभूत होकर के विराजमान होती हैं जागे निज निज भाग विशेष अपूर्व से भाग जगे हैं हिल मिलस ही हर सहु अहू निर्खश्री हरि प्रिया परेश इसलिए हिल मिल ग्रंथ से मिलकर के मिल चलो मिल चलो मिल करके चलो मिल करके चलो मिल करके, चलो. मिल करके चलने का तात्पर्य है ग्रंथ के रसकों की जो वाणी है उस वाणियों के स्वाद से मिलकर के चलो उन वाणियों का जो रहस्य है उस रहस्य से मिलकर के तुम चलो मिल चलो मिल चलो मिलकर के चलो मिलकर के चलो मिलकर के चलने की आवश्यकता है यहां पर मिलकर के चलेंगे किससे वाणी से, से. मिलकर के चलेंगे श्री अपनी जो अग्रवर्तनी सखी हैं जिनके यूथ में हम विराजमान हैं उनकी इच्छा के साथ में मिलकर के हम चलेंगे इसलिए हिलमिल हुलस ये हर सब आिल मिलकर के ग्रंथ से मिलकर के श्री प्रिया लाल के रुख से मिलकर के चलो मिल खो श्रीप्रिया हरिप्रिया परेश ये हरिप्रिया कौन है सबसे पहले यहां पर मंच पर वंदना की जाती है कि राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपण दो अलग अलग नहीं है दोनों एक हैं कलात्मानम निकुंजस्तम परंत श्री राधा कृष्ण ये हमारे रूप लिए तत्व रूप में उपास्य नहीं है यह हो श्री राधा कृष्ण हम रसकों के लिए तत्व रूप में उपास्य नहीं है हमारे लिए उपास्य हैं कैसे कलात्मानम क काकार श्री कृष्ण लकार श्री प्रिया और श्रीमद वृंदावन में प्रेम से युक्त होकर के कोई अपूर्व काम बीज काकार लकार चंद्र चंद्रबिंदु से युक्त होकर के प्रेम और उस प्रेम के विलास रूप में जो श्री प्रिया लाल हैं वे हमारे लिए परम उपास तत्त्व रूप में एक बार समझ लिया इसलिए कलात्मक कलात्मानम जो लीला विहार करते हुए हार करते हुए जो विराजमान हैं, ऐसे विलासात्मक श्री प्रियालाल के उस स्वरूप का दर्शन करो वे वेला कहाजकालीन लीला है उसमें उनकी मधुरमा का सर्वोत्तम प्रकाशन होगा इसलिए निकुंजस्तम निकुंज में जो विराजमान है उन प्रियालाल का आश्रय करो और वे श्री प्रियालाल ही हमारे सामने गुर रूपम आचार्यों के रूप में सामने प्रकट हुए हैं ऐसे गुर रूप उन कलात्मक कलात्मा कल माने लीला ही जिनकी आत्मा प्राण होकर के विराजमान है ऐसे उन प्रियालाल का राधा कृष्ण स्वरूप कृष्णम राधा स्वरूपम उन राधा कृष्ण की हम वंदना करें श्री प्रियालाल गुरु रूप में हमारी जो अग्रवर्तनी सखी हैं उन अनुगम्य सखी के रूप में हमको कृपा सिक्त कर रहे हैं इसलिए अनुगम्य सखी वे ही परम परम गुरु होकर के विराजमान है अब अनुगम्य सखी वे चार प्रकार की है सखियों का जो स्वरूप है वो चार प्रकार का है सिद्धांत को समझ करके लीला दर्शन करने का कुछ प्रकाश ही अलग होता है सखीगण चार रूप में है सखियों का एक स्वरूप है अंतर्गता सखी अर्थात श्री प्रिया लाल के हृदय में भाव रूप में जो विराजमान है वे हैं अंतर्गता सखी सक्षिय। सखियों का दूसरा स्वरूप है अग्रवर्तनी जैसे श्री ललता विशाखा यूथेश्वरी होकर के विराजमान हैं उनके यूथ में उनके समूह में हम भी अपने आप को एक छोटी दासी के रूप में एक उपखी के रूप में उनकी सेवा करते हुए विराजमान हैं तो वे श्री ललता विशाखा हो गई अग्रवर्तनी तीसरी जो सखी है वे हैं अंग संगनी लीला की जितनी भी सामग्री वो सब सखी रूप होकर के ही विराजमान हैं उसको वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए यहां की एक एक घास एक एक पत्ती वह सखी है सखी बिना यही रस पुष्टि नहीं ही हो सखी रस विस्तारिया सखी आस्वाद है सखी के बिना इस रस की पुष्टि है ही नहीं सखी रस का विस्तार और सखी ही रस का आस्वादन करने वाली होकर के विराजमान है तो तीसरे प्रकार की सखी हुई अंग संगनी सुंदर ने जो वंशी ले रखी है वे भी भवन मोहनी सखी सक, हैं। श्री किशोरी जी ने जो मस्तक के ऊपर बिंदु धारण कर रखी है वो सिंदूर बिंदु भी समर रंगणी सखी होकर के विराजमान है प्रिया ने जो कुंडल धारण कर रखे हैं वे भी सखी हैं। जो शैया है वे भी सखी हैं। जो कुंज है वह भी सखी इसलिए कुछ सखी श्याम सुंदर की अंग होकर के उनके श्रृंगार रूप होकर के विराजमान कुछ सखी श्री प्रिया जी की अंग होकर के उनकी श्रृंगार वस्त्र आभूषण होकर के विराजमान है और कुछ सखी उभयवर्तिनी होकर के विराजमान है वो उभयवर्तिनी जो सखी हैं, वे उभयवर्तिनी सखी चौथे प्रकार की सखी हैं, जिनको हम उपकरण स्वरूप सखी कहते हैं जैसे श्रीमद वृंदावन जहां पर प्रियालाल दोनों विराजमान हैं जैसे प्रभात काल की लीला में आप सबने दर्शन किए दर्पण और दर्पण में प्रियालाल दोनों अपने मुख का दर्शन कर रहे हैं श्रृंगार लीला में श्री किशोरी जी कह रही हैं मेरो मुख नीको के तेरा मुख प्यारी मेरा मुख निका के तेरा कहीं प्रियालाल आपस में चर्चा करते हुए विराजमान तो दर्पण भी सखी है और सखी के हृदय दर्पण में ही श्री प्रियालाल दर्शन करते हुए विराजमान इस प्रकार सखियों के चार स्वरूप हैं इनमें सबसे पहले अंतर्गता सखीगण जो प्रियालाल के हृदय में भाव रूप में विराजमान हैं उनकी रस जन वंदना करते हैं और यहां पर भी सबसे पहले जो अंतर्गता सखी हैं, उनकी वंदना की गई है कि हरिणीम हरिणी हृणाम हरिताम चतुरक्रियाम कौमारीम सप्तम वंदे तप्त चामी प्रभाम श्री निम्बार्क संप्रदाय में श्री भगवान निम्बार्क के उस दिव्य रस्मय संप्रदाय में श्री सनकादिक यही ही हरिणी हरिणी ऋणा और हरिता ये चार सखियों के रूप में विराजमान हैं संप्रदाय की मर्यादा ऐसी है कि इन अंतर्गता सखियों के स्वरूप का न तो बहुत ज्यादा ध्यान किया गया न उनका वर्णन किया गया वर्णन और ध्यान करने पर अपराध होता है कि वो संकेत मात्र करेंगे हरिणी का तात्पर्य है श्री प्रियाजी श्यामसुंदर की रूपमाधुरी को देख करके और श्री श्यामसुंदर प्रियाजी के रूप माधुरी को देख करके जिस भाव के कारण प्रिया की जिस प्रिया और लाल की परस्पर जिस प्रीति के कारण अपने आप को हरिणी अपने आप को चोरी हो जाते हैं चोरा दिए जाते हैं वह भाव हरिणी का तात्पर्य है कि प्रिया लाल के हृदय में दिराजमान वो भाव जो कि दूसरे के भाव को आकर्षित कर ले बस विशेष अपराध हो जाएगा क्योंकि आचार्यों ने निषेध किया है इस रस का ये परम गोपनीय बात है और इनको कहीं एकांत में मंच से कहने की बातें नहीं माने लज्जा ह्रीताम माने जहां प्रेम के उल्लास में आकर के लज्जा भी कहीं दूर हो जाए ह्री इताम तो अंतर्गता जो सखी है उन अंतर्गता सखियों की स्थिति उन अंतर्गत सखी श्री सनकादि श्री नारद जो अंतर्गता सखी होकर के विराजमान हैं उनके श्री चरणावृद में अर्थात श्री प्रिया लाल अपने हृदय में जो परस्पर प्रेम भाव धारण किए हुए बैठे हैं।, हैं उस हित तत्व की हम वंदना कर रहे हैं उस हित तत्व ने ही चार रूपों में अपने आप को प्रकट किया है उस प्रेम तत्व ने ही चार रूपों में अपने आप को प्रकट किया है श्री प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन उस प्रेम तत्व की हम वंदना कर रहे हैं श्री का जो स्वरूप है उसकी वंदना की आचार्यों ने और फिर श्री रंगदेवी जी जिनको कृपा करके श्री किशोरी जी ने आदेश प्रदान किया करना में श्री नित्य किशोरी कवि अनुकंपा की आदेश अभी अभी उस पद का पाठ कर आए हैं श्री रंगदेवी जी की जो कि श्री निमार्ग प्रभु के रूप में श्री निमार्ग भगवान के रूप में जो श्री हरिप्रिया जी के रूप में प्रकट हुई उनके श्री चरणाबंद की नित्य पदकर की वंदना करके अपने अपनी जो युथेश्वरी हैं उन युथेश्वरी की वंदना करके जो विशाखा जी के यूथ हैं वे विशाखा जी की वंदना करेंगे जो ललता जी के यूथ में हैं वे श्री ललता जी की वंदना करेंगे जो श्री विशाखा जी के यूथ के अंतर्गत श्री रूपमंजरी के अनुगति में विराजमान हैं वे रूपमंजरी जी की वंदना करते हुए इस रस में इस मानसी सेवा में आगे प्रवृत्त होंगे इसलिए श्री रंगदेवी भजे रंगदेवी जी की वंदना करके फिर गुरु परंपरा जो है उनकी वंदना करेंगे और सबसे पहले श्री हितु सखी श्री नंबार संप्रदाय में यदि ग्रहण करें तो श्री श्री भट्टी जी जो हितु सखी होकर के विराजमान हैं उनकी वंदना करके जितनी भी सखी गण हैं उन सखी गणों की और आचार्य रूप में जो विराजमान हैं श्री किशोर जी के आदेश से जो पधारे हैं उनकी वंदना कर रहे हैं कि बंदो श्री हरिव्यास पद गायी रहस्य श्री विशाखा सखी की वंदना कर रहे हैं श्री हरव्यास जी के हरे राम व्यास जी के श्री हरव्यास देवाचार्य जी की वंदना कर रहे हैं जिन्होंने कृपा करके रंग श्री रंगदेवी जी के स्वरूप में प्रकट होकर रंग के रंगदेवी जी ही हरव्यास देवाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर के श्री केलमाल के रूप श्री महावाणी जी के रूप में उस लीला का अपूर्व रूप से गायन कर रही हैं जयत हरिवंश महिमा महत जग श्री हरिवंश जी की महिमा अद्भुत जो वंशी ही कृपा करके श्री हरिवंश जी के रूप में कृपा करके प्रकट हुए हैं अंत में वाकुभ्य जितने भी रसिक जन हैं उन रसिक जनों की वंदना है बंदो रसिक सुजान रसिक कौन बोल जिन्होंने अपने स्वार्थ को श्री प्रिया लाल अपने सुख को प्रिया लाल के सुख में समर्पित कर दिया स्वार्थ को समर्पित करने की बात नहीं कह रही है स्वार्थ का समर्पण तो बहुत प्रारंभिक स्थिति में हो जाएगा निष्काम कर्म के समय ही जो गीता का कर्म योग है वहीं स्वार्थ का समर्पण हो गया वो तो बहुत प्रारंभिक सोपान की बात है श्री प्रिया लाल का दर्शन करते हुए जो सुख की प्राप्ति हो रही है लाल का दर्शन करके प्रिया जी को प्रिया जी का दर्शन करके लाल जी को श्री प्रिया लाल अपने सुख को भी अपने पास नहीं रखते एक रस की रीति है कि सुख नहीं आएगा तो सेवा नहीं होगी और सुख है तो स्वार्थ है एक समस्या है तब क्या किया जाए बड़ाओं के मुख से एक बड़ी सुंदर बात सुनी उसे यहां गुरुजनों की मुख्य जो सुनी उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो घी परोसता है उसका हाथ अपने आप चिकना हो जाता है इसलिए प्रिया लाल की जब सखीगण सेवा करती है तो प्रिया लाल को तो सुख होता ही है परंतु तो सखीगणों को अपने आप सुख प्राप्त हो जाता है घी परोसने वाले का हाथ उसको अपने हाथ को चिकना करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसका हाथ अपने आप चिकना हो जाता है परंतु जो सुख उनको प्राप्त हो रहा है उस सुख को भी ये सखीगण क्या अपने पास में रखेंगे ना। उस सुख को भी ये सखीगण अपने पास में नहीं रखेंगे उस सुख को भी वे श्याम सुंदर को समर्पित कर देती हैं। प्रिया लाल को ही समर्पित कर देती है प्रियालाल के सुख में ही अपने सुख को मिला देना तो स्वार्थ का त्याग करना एक अलग बात है और अपने सुख को मिलाना जो पैमाना है जो थर्मामीटर है बैरोमीटर है वो बैरोमीटर क्या है कि कौन अपने सुख को प्रिया लाल के सुख में कितना मिला पाता है कौन ने अपने सुख का कितना त्याग किया ये बड़ी बात नहीं अपने स्वार्थ का कितना त्याग किया यह बड़ी बात, बात नहीं है अपने सुख को प्रियालाल के सुख में कितना मिला सकता है यह सेटलिटी है एक बहुत सूक्ष्मता है और इस सूक्ष्मता को रसोपासना में यह एक मूल आधारभूत बड़ी पैनी बात है और इस पैनी बात को कहीं अपने हृदय में रखना चाहिए श्री किशोरी जो सर्वोत्तम होकर के प्रेम में विराजमान हैं इसका कारण यह है कि श्री किशोरी जो अपने प्रेम को पूरी तरह से श्याम सुंदर के सुख में मिला देती है श्याम सुंदर कहीं न कहीं अब क्या करें श्याम सुंदर की व्यवस्था है आत्मा राम पूर्ण काम ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर आत्मा राम पूर्ण काम होने पर अपने सुख को अपने सुख को श्री किशोरी जी के सुख में मिलाते तो हैं पंत मिलाने पर भी कहीं जरा पॉइंट जीरो, जीरो, जीरो, जीरो परसेंट थोड़ा सा रह जाता है इसलिए श्याम सुंदर प्रेम में कहीं कच्चे हैं श्री किशोरी जो प्रेम में परम परिपक्व होकर के विराजमान बोलो राधा रानी की जय राधारानी के प्रेम के बराबर आगे कोई दूसरा नहीं टकता इसलिए श्री श्याम सुंदर भी प्रिया की सेवा करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं तो स्वार्थ का त्याग करना एक अलग बात है और अपने सुख को प्यारी के सुख में प्यारे के सुख में परस्पर सुख में कौन कितना मिला पाता है वह सर्वोत्तम रूप में मिलाती हैं या तो श्री स्वामिनी या उनकी सखी जो स्वामी का की विशेषता है वही सखी की विशेषता है इसलिए श्री प्रियालाल उनके श्री चरणाविंद की हम वंदना कर रहे हैं वे हैं रसिक जीव ईश मिल दोए नाम रूप गुण परे हरे रसिक कहावे सोए जो जल हो सर सरकर् अपने निज सुख को जो जल घोरे सर प्यारे के सुख में मिला देना यही सर्वोत्तमता है और यह लीला हम सबको ये दिखाएगी सिखाएगी कि सखी गणों ने अपने सुख को श्री प्रिया लाल के सुख में कैसे मिला दिया कल एक निवेदन किया था कि साधक को दो चीज संभाल करके रखनी है एक अपना स्वरूप एक अपना भाव मेरा स्वरूप क्या है मैं श्री राधा अनुचरी हूं मेरा भाव क्या है युगल को सुख देना और जो घी परोसते हुए हाथ चिकने हो रहे हैं वह चिकनाई भी मेरे लिए नहीं है वह चिकनाई भी प्रिया लाल के लिए निस्ख को भी प्रियालाल के सुख में समर्पित करना है इसलिए बंदों रसिक सुजान जे मगन रहे दिन रैन उन रसिक सुजान की हम वंदना कर रहे हैं जो दिन रैन निज सुख का कभी विचार है ही नहीं स्वार्थ का विचार तो बहुत पहले ही खत्म हो गया परंतु तो जो सुख प्राप्त हो रहा है वह सुख भी प्रिया लाल को सुख देने के लिए जिनका हो रहा है इनके चरणों की वंदना निरंतर निरंतर की जा रही है श्रीमद वृंदावन राजधानी की हम अपूर्व से वंदना करें जहां पर मोहन राधा रानी विराजमान ये जोड़ी सदा सनातन एक रस जोड़ी यह जोड़ी सदा सनातन होकर के एक रस होकर के विराजमान है यह जोड़ी कैसी है बोल यह सहज जोड़ी है मायुरी सहज जोड़ी प्रकट भाई ये सहज जोड़ी है सहज जोड़ी का तात्पर्य है किसी ने इस जोड़ी को बनाया नहीं है मिलाया नहीं है जगत की जितनी भी जोड़ी वो किसी घटक के द्वारा मिलाई गई है परंतु श्री प्रियालाल की यहां जो लीला समर्पित जो प्रदर्शन की जा रही है ये जोड़ी किसी के द्वारा मिलाई हुई नहीं है यह जोड़ी सहज जोड़ी है इसलिए सहज होने के कारण कौन बड़ा कौन छोटा अवस्था में यह निकाला जा सकता है क्योंकि नित्य जोड़ी है सहज है किसी ने मिलाई थोड़ी मिलाई होती तो छोटा बड़ा हो सकता था इसलिए श्री स्वामी जी ने कहा सम किशोर जोड़ी नहीं प्रकट भई सुखसार जन्म कर्म जाके नहीं सहज बिहार आहार जैसे मछली जल के बिना रह ही नहीं सकती ऐसे ये जोड़ी कभी भी परस्पर मिलन के बिना रह ही नहीं सकती बिहार ही इसका आहार है और वृंदावन का जितना भी वैभव वो व्यर्थ नहीं है उस वृंदावन के वैभव का उपयोग करते हुए भी श्री यमुना जी में जलकेली करते हुए वृंदावन के पुष्पों का चयन करते हुए कभी फूलों की गेंद बच्ची खेलते हुए कभी गेंद की लीला प्रस्तुत करते हुए कवि की लीला में आप दर्शन करेंगे कभी होरी खेलते हुए कभी कहीं वृंदावन के पुष्प जो हैं उनका चयन करते हुए श्री प्रियालाल जो विराजमान होंगे वो वृंदावन का अपूर्व वैभव भी सहज बिहार रूप ही है बिहार के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है क्योंकि जिस समय श्री प्रियालाल स्नान कर रहे हैं उस समय भी श्री किशोरी जी का ही परस्पर ही दोनों दोनों का ध्यान करते हुए विराजमान है उस स्नान की भी परिणति कहा है बोले अंत में प्रियालाल के बिहार जो भोग रोग रहे हैं उसकी भी परिणति सखीगण युगल को बिलसाने में ही उसकी परिणति होकर के विराजमान है इसलिए सहज बिहार आहार बिहार ही इनका आहार है इसीलिए रसको ने तो यहां तक कह दिया श्री स्वामी जी रूप कर रहे हैं कि भोजन शयन बिहार करत ललता की गोदी यहां सब ब्याह रूप होकर के ही विराजमान हैं इसलिए ये सहज जोड़ी जो है वो प्रकट हुई मायरी सहज जोड़ी प्रकट भाई जो रंग की गौर शाम कैसे बोलघन दामनी जैसे जैसे घन और दामनी होकर के ये विराजमान घन दामनी जैसे प्रथम पहले भी थी आगे हो रहे हैं न टरे हैं तैसे ये कभी टड़ने वाली नहीं है अंग अंग की उजराई जो प्रकाश चारों ओर श्री प्रियालाल के श्री अंग से प्रकट हो रहा है वह अद्भुत है सुघराई श्री अंग की जो सुगढ़ता रूप की वह अद्भुत है जहां अंग का सुगर, अंग की सुगढ़ता उसका नाम है रूप जब वह रूप श्रृंगार वस्त्र धारण करके विराजमान होता है तो रूप और भी सुंदर हो जाता है उसी का नाम है शोभा उस शोभा में यदि कहीं भाव आ जाए तो उसी का नाम है कांति। भाव जब चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट होने लगे तो उसी का नाम है दीप्ति तो जहां रूप शोभा कांति दीप्ति अपूर्ण रूप से विराजमान जिसमें सहज रूप से रमणीयता विराजमान क्षणे क्षणे यद नवता तदेव रूपम रमणीयताया ये जगत के किसी युग्म में प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं ये प्राप्त होंगे श्री प्रियालाल में श्री रास बिहारी में ही प्राप्त होंगे और कहीं नहीं हो सकते हैं कि क्षण क्षण जो प्रत्येक अवस्था में नित्य नूतन होकर के विराजमान वे है मधुर जहां क्षण क्षण में नित्य नूतनता प्राप्त हो सर्व काल में सुंदरता प्राप्त होना उसका नाम है माधुर्य और सर्व काल में नित्य नूतन होना उसका नाम है रमणीय तो जो रूप शोभा से युक्त हो करके कांति से युक्त हो करके दीप्ति से युक्त हो करके रमणीयता से युक्त हो करके परम मधुर हो करके विराजमान हो उस रूप की मधुरिमा का क्या अनूपण किया जाए तो अंग अंग की उजराई सुघराई चतुरताई सुंदरताई ऐसे अपूर्व से वो चतुरता है वह सुंदरता है हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे जो समय वैस में परस्पर परस्पर आनंद पूर्वक विराजमान हैं वैसे परस्पर रस में स्पर्धा करते हुए जो अपूर्ण से विराजमान हैं इसलिए श्री वृंदावन धाम परम परम धन्य जहाँ यह सनातन जोड़ी विराजमान है श्री किशोरी जी की महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए उनके गुणानुवाद का जितना गायन किया जाए वो गुणानुवाद थोड़े ही हो करके विराजमान हमारे बड़े पूर्व पुरुष पूर्वज श्री गदाधर भट्ट जी महाराज उनके बड़े प्रसिद्ध पद हैं जयति जय जै राधे के सकल गुण साधिके सारे गुण इनमें सहज रूप में ही विराजमान तरुण मणि नित्य नौतन किशोरी तरुणियों में ये मणिभूत हैं नित्य नौतन नित्य नूतन होकर के विराजमान क्षण क्षण में जो नूतन होकर के विराजमान ऐसा नित्य नौतन नित्य रमणीयता इनको प्राप्त है अभी रमणीयता की बात कही थी सो नित्य नौतन किशोरी जो अपूर्व रूप से किशोरी हैं किशोरी कौन बोले किम श्रोणोती किशोर जो किसी दूसरे की नहीं सुने निज आनंद में परिपूर्ण हो किशोर किसी की सुनता है क्या शीर्यते इति किशोर जो सना खिला हुआ रहे सना फूल गुलाब का श्री हरिप्रिया जी ऊपर कर रहे हैं महावाणी जी में डह फूल एकदम खिले हुए फूल के समान विराजमान है यह किशोर जिनमें शीर्णता जीर्णता है ही नहीं कण कण जिनके रोम रोम नख के अंग परम दिव्य होकर के प्रकाश में होकर के विराजमान हैं कृष्ण तन नील घन रूप की जैसे बादल है प्रेम करता है चातक चातकी बादल के जल को ही पान करती है ऐसी किशोरी जो कृष्ण तन रूप घन का ही निरंतर निरंतर पान करने वाली हैं और कृष्ण मुख हिम कि रन की चकोरी जैसे चकोर चंद्रमा की ओर ही देखती है ऐसे हिमकरण माने चंद्रमा है श्री कृष्ण और उनकी चकोरी होकर के श्री किशोर कमल में ही निवास करता है ऐसे ही कृष्ण दृगभृंग विश्राम हित पद्मनि श्याम सुंदर के दीर्घ भृंग श्री किशोर जी के मुख कमल में ही विश्राम प्राप्त करते हैं कहीं दूसरी जगह चतुर चिंतामणि होने पर भी श्री किशोरी के अतिरिक्त श्री श्याम के श्याम की दृष्टि कहीं दूसरी जगह नहीं अटकती है कृष्ण गुणगान रस सिंध गोरी श्री किशोरी कृष्ण गुणगान रस में डूबी हुई हैं परम अद्भुत अलौकिक रीत देखी में मनस रंग अंग गोरी मन में श्यामरंग है परंतु तो श्रीअंग गोरा है विरोधावास अग्जमरण है कि मन में श्याम विराजमान है तो जो भीतर है वो बाहर भी आना चाहिए परंतु तो मन में प्रेम का रंग विराजमान है परंतु तो अंग गोरी विरोधावास अंग गोरे हो एक आश्चर्य में कब हूं देखियो न सुनो चतुर चौसठ कला तदप भोरी किसी को जरासी कला आ जाए तो ऐठने लगता है ये चतुर चौसठ कला हैं फिर भी परम परम भोरे होकर के विराजमान है चतुर चौसठ कला तदपी विमुख पर चित्त चित्त जात निजनाह के चित्र की चोरी विरक्त कैसी दूसरे के चित्त से सदा विमुख विमुख परंतु लोभ ही कैसी विरोधावास परम विरक्त होने पर भी परम लोभ लोभ कहां है बोल विमुख पर चित्त तय चित्त जाकर सदा परंत करत निज नाह के चित्त की चोरी अपने स्वामी के चित्त की चोरी करते हुए ये सर्वदा सर्वदा विराजमान जो विरक्त है वो तो किसी दूसरी वस्तु को छुएगा ही नहीं परंत प्यारे के चित्त को प्रत्येक क्षण चोराती हुई श्री विश्वानंद ने विराजमान है श्री राशेश्वरी विराजमान है प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने यह विरुद्ध धर्माश्रय कौन वर्णन कर सके अमित महिमा इते बुद्धि थोरी श्री किशोरजू की इते इते मनुष्य श्री में अपूर्व महिमा है हमारे पास में तो बुद्धि थोरी है वाणी साहित्य में आप जब भी सुने तब दो शब्दों का प्रयोग होगा एक इत और एक उत शब्द का अर्थ होता है श्री किशोर जी और उत्त शब्द का अर्थ होता है श्याम सुंदर इत आई कुंवर राधिका राधिका के लिए सर्वदा इस शब्द का प्रयोग होगा और उतय कुंवर कम आई श्याम सुंदर के लिए सर्वदा उत् शब्द का प्रयोग होगा यह निज शब्द का यदि प्रयोग हो तो इसका मतलब है श्री श्याम सुंदर वाणी साहित्य में इथ शब्द का प्रयोग हो तो इथ शब्द का अर्थ श्री राधा रानी ही होता है और कोई होता ही नहीं है इसलिए इत तैयारी श्री किशोरी जी में अपूर्व क्यों बोले साधक का निज अभिमान देखिये रसकों का रसकों ने अपने स्वरूप और भाव इन दोनों को संभाल करके रखा इसलिए रसकों ने बताया कि इत शब्द यह किशोरी जी के लिए है रसकों की बोली है कि कोई दिखाता है तो दिखता है और कोई सुनाता है तो सुन ले अपने आंख से न कोई देख सकता है न अपने आंख से कोई सुन सकता है इन रसकों की वाणी साहित्य की अपूर्व महिमा इन रसकों की अपूर्व महिमा कि वे जैसे आंख में उंगली डाल करके दिखा देते हैं कि देख लो इसका यह भाव है जिस भाव को हम नहीं देख सकते हैं जिस भाव को श्रुतियों के द्वारा बताए गए शब्द वर्णन कर सकने में असमर्थ हो जाते हैं और श्रुति भी ये कहने लगती हैं नेति नेती हमने जो वर्णन किया वह अंतिम नहीं है या केवल एक संकेत मात्र है ये वर्णन ऐसा क्या ऐसा हो इतना ही हो ऐसा नहीं है बल्कि इससे न जाने कितना बड़ा अनुभव है और इसके लिए जो शब्द है वे शब्द भी बड़े असमर्थ हैं इसलिए श्रुति नेती ने करके जिसका निरूपण करती हैं उसको ही में उंगली डाल करके दिखा देते हैं कि इस रस का सार है इसलिए अमित महिमा इत बुद्धि थोरी बोले यहां तो अपूर्व महिमा श्री किशोर जी के विराजमान है हमारे पास में बुद्धि कितनी इसलिए श्री हितसर सखीगणों की वंदना करके अब सखीगणों की वंदना की जा रही श्री प्रिया लाल दोनों के दोनों अष्ट सखियों के अधीन होकर के ही विराजमान है रस की जड़ सखियों के हृदय में है ये रसकों की बोली है इन्वर्टर कमाज में कह रहे हैं कि रस की जड़ सखियों के हृदय में है। बड़ों की यू की तो शब्द प्रस्तुत कर रहे वे श्री सखीगण उनका रसको ने जो स्वरूप दर्शन किया और जिसको वे आंख में उंगली डालकर के दिखाते हैं कि तांबुल भक्त ललताम श्री ललताजी यो तो सबकी सब, सब सेवाएं हैं परंतु तो विशेष रूप से श्री ललताजी की सेवा है तांबूल समर्पण विशाखाम गंधचंद ने श्री विशाखा जी की जो सेवा है विशेष रूप से वो चंदन की श्री ललता गोरोचन कांति को धारण करके मयूर पिछ सरी के वस्त्र को धारण करके विराजमान है मोर पंखी रंग की जो साड़ी उसको धारण करके विराजमान है तामुल भक्त ललताम ये ध्यान मानसिक सेवा में रसीगण जो ध्यान करते हैं श्री स्वामी जी तो कृपा करके उसका दर्शन करा देते हैं क्योंकि नाटक की विषय में बड़ी महिमा है नाटक की नाट्यशास्त्र की भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में एक बात कही कि न तत्शिल्पम न शास्त्रम, न सा विद्या न कला न योगो न योगो तत्त कर्म नाट्यस्मिन यन दीक्ष दृश्यते नाटक में कौन सी वस्तु है जो दिखती नहीं है शिल्पम सारे शिल्प चाहे वस्त्र सिलने का शिल्प हो चाहे रसोई बनाने का शिल्प हो चाहे कढ़ाई करने का शिल्प हो चाहे चित्रकला हो चाहे मूर्ति कला हो सारे शिल्प नाटक में विराजमान है न तत्शिल्पम न तत्शास्त्रम कौन सा शास्त्र है जो यहाँ पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है नाटक में प्रयुक्त नहीं होता है नसा विद्या कौन सी विद्या है कौन सी कला है कौन सा ऐसा योग न जाने कितने स्पेशल इफेक्ट पैदा करने के लिए कितने योग करने पड़ते हैं कितनी ट्रिक अपनानी पड़ती हैं रंगमंच पे वस्तु को प्रस्तुत करने में सो नतत योगो तद योग कौन सा ऐसा कर्म है जो कि नाटक में नहीं किया जा सकता है इसलिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की बड़ी महिमा नाटक की बड़ी रंगमंच में प्रस्तुतिकरण की बड़ी महिमा की और वे लोग परम धन्य हैं जो रंगकर्मी होकर के उस दिव्यादि दिव्य लीला को कहीं कृपा करके अधिक सुगम बना करके विराजमान हैं उनकी महिमा का उनकी उदारता और वधान्यता का जितना वर्णन किया जाए वो छोटा है वे सारे पात्र जो यहां पर अभिनय करते हैं जो अपनी भूमिकाओं को प्रस्तुत करते हैं वे धन्य हैं और उनकी कृपा के द्वारा ही उस दिव्य रस का कहीं दर्शन हो पाता है तो श्री तामूल भक्त ललताम श्री ललताजी की विशेष सेवा तामूल भक्ति है विशाखाम गंधचंद ने विशाखाजी गंधचंदन करती हुई चाम चंपकलताम चंपकलता जी विशेष रूप से चमर सेवा श्री चंपकलता जी सुंदर चाष पक्ष वस्त्र है उसको धारण करके आप विराजमान हैं और वस्त्र की जो सेवा है उसको करती हुई विराजमान हैं। बंदे वाद्य तुंग विद्याम श्री तुंग विद्याजी वाद्य की विशेष रूप से सेवा करने वाली है श्री तुंग विद्या जी चंदन कुंकुम के समान वस्त्र धारण करके आप विराजमान हैं आपकी कांति भी चंदन के समान है इंदुलेखाश नर्तन श्री इंदुलेखा जी हरदी के वस्त्र को धारण करके अनार पुष्प के वस्त्रों को धारण करके विराजमान है रंगदेवी जी लाल जवा पुष्प के वस्त्र को धारण करके आप विराजमान हैं और वे रंगदेवी जी कहीं रंग सेवा करती हुई राग सेवा करती हुई विराजमान युग सरकार की प्रीति को बढ़ाती हुई विराजमान हैं सुदेवी जी जल सेवा करती हुई आनंद पूर्वक विराजमान हैं इस प्रकार अष्ट सहचरियों से युक्त होकर के श्री प्रियांबर प्रियालाल दोनों विराजमान श्री किशोरी जी ग्रीष्म ऋतु में नीलांबर धारण करके माने दीपावली के पूर्व तक किशोरी जी के स्वरूप का जो रसकों ने ध्यान किया वो नीलाम्बर इसके बाद में श्री किशोरी जो वो विशेष रूप से रक्तांबर धारण करके बिराजमा यहां पर वर्णन किया जाएगा कि नीलांबर नीलाम्बर रज रह के कनक लता की मां या छविश हो कब नरक्य हो वावत ताट श्री प्रियालाल लाल प्रातःकाल उठकर के श्री निकुंज मंदिर से बाहर निकले मंगला की सेवा पूरी हो चुकी है और जब वन विहार करने के लिए श्रीमद वृंदावन में पधारे उस समय श्री किशोरी जी ने नीलाम्बर धारण कर रखा है श्री श्यामचंदर ने पीतांबर धारण कर रखा है और नीलाम्बर पीतांबर धारण करके वन व्यहार करने के लिए श्री प्रियालाल जिस समय निकले उस समय श्री प्रिया का नीलांबर वह कहीं कनक लता में उलझ जाता है ये जितनी भी वृंदावन की लताएं हैं ये लताएं प्राकृत वनस्पति नहीं है ये सब की सब सखी होकर के ही बिराई श्री सखी ही जैसे युगल को से अरुझती हैं युगल के साथ में उरज करके युगल को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं श्री प्रिया जी का नीलांबर वह कहीं उड़ रहा है कनक लता के साथ में और श्री श्याम सुंदर उस कनकलता में उलझे हुए प्रिया के पीतांबर को आप निवारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं वो उलझ गया है और उस उलझे हुए को निकाल रहे हैं यहां पर ये लता उस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए मानो श्री प्रिया को श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए प्रिया के पीताम्बर प्रिया के नीलांबर को अपने भीतर उलझाती हैं। सखियों का लक्ष्य क्या है निःसुक नहीं है श्याम सुंदर को सेवा का स्व प्रदान करना और श्री वृंदावन की लता प्रिया के नीलांबर सखी को अपने पास में रोक कर के जब विराजमान होती है तो श्री श्याम सुंदर उस समय श्री सखी की ही हाहा खाते हुए सखी से प्रिया को कहीं सखी की अनुमति के द्वारा ही प्रिया को अपने पास में प्राप्त कर सकते हैं सखियों की अनुमति न हो तो श्री श्याम सुंदर का विलास नहीं हो सकता है इसलिए प्रिय निवारें सखी जो हैं उनके पास से श्री श्याम सुंदर उस अंचल को निवारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री प्रिया लाल दोनों पधारे श्री वृंदावन सखी विराजमान हैं वृंदावन सखी के अनुगत जो लता रूपी सखी है उसने श्री प्रिया की को कहीं रोका प्रिय सखी को रोका और प्रिया दुखी श्री श्याम सुंदर इन दोनों सखियों के अनुगत्य को ग्रहण करके श्री प्रिया की कृपा को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं वृंदावन में अपूर्ण रूप से सब वस्तुएं यहां पर सखी रूप होकर के ही विराजमान जैसे कि निवेदन कराए एक अंतर्गत दूसरी अग्रवर्तनी सखी है श्री ललता विशाखा तीसरी अंग सखी है तो अंग जो सखी है उनको ही कहीं उपकरण रूपा सखी वहां रोकती हुई विराजमान हो रही है और प्रिया लाल को परस्पर सेवा करने का स्व अवसर प्रदान करती हुई विराजमान हो रही है सखीगण अग्रवर्तनीगण यही कह रही हैं कि यह तो बन केल है जो द्वैमन मेलन सो उज रही है बनकेली ही दोनों के मन को मिलाने के लिए उरस रही है अर्थात सखी जैसे चलाएं, वैसे प्रिया लाल रस में प्रवृत्त होते हैं श्रीमद भागवती संहिता में यदि सखी पास में नहीं है और प्रियालाल अकेली है तो श्री किशोरी जी ये अभिलाषा करने लगती हैं हाय मेरे पास में सखी नहीं है इस रस का विस्तार नहीं हो रहा है मैं मान धारण करके विराजमान हो जाऊं सखी बाहर घूम रही हैं बाहर मुझे ढूंढती हुई ढोल रही हैं वे सखी अगर आ जाएंगी तो रस का विस्तार हो सखी नहीं है तो रस का विस्तार नहीं है सखी नहीं है तो मान नहीं हो सकता है क्योंकि मान करेंगी तब जब कोई मनाने वाला हो हिम्मत तो हो कि मैं मान करके बैठूंगी तो कोई है तो सही जो मना ले तो सखी के द्वारा ही रस का परिपूर्ण रूप से विस्तार इसी प्रकार कभी श्री वृंदावन विपिन में विचरण करते हुए परिकर रूप कोई सखी यदि श्याम सुंदर के पटका के छोर को अटक अटकाती है उस समय सखीगण दौड़ करके श्री प्रियालाल इन दोनों के उस अरुझन को दूर करती हैं और श्री प्रियालाल उस समय कहीं परस्पर मिलते हुए विराजमान हो रहे हैं तन मन प्राणन प्रेम सो अरुज रहे युगल किशोर ता अरुजन में अरुज के जानत नहीं निष्भूल ये प्रियालाल दोनों तन मन प्रेम में ऐसे उलझ रहे हैं कि उर्झन में उलझ करके कहा दिन है कहाँ रात है यह इनको पता नहीं है ये निरंतर निरंतर ये जो अपूर्व अर्जुन है ये अर्जुन अद्भुत होकर के ही विराजमान ये जो अर्जुन है वो ये ललक ये अर्जुन सब अत्यंत अत्यंत दिव्यात दिव्य होकर के विराजमान श्री अब मुरली भी इन प्रियालाल दोनों के उस प्रीति को अपूर्व रूप से बढ़ाने वाली हो करके विराजमान है श्री किशोरी जो मुरली के प्रति मिलन के समय मुरली सर्वदा अनुकूल होकर के विराजमान मुरली के प्रति रसकों ने अनेक प्रकार के भावों को प्रकट किया जिस समय श्री प्रिया मुरली से किंचित दूर रहती हैं श्याम सुंदर से किंचित दूर रहती हैं उस समय मुरली के प्रति सपत्नी भाव है सौतियाडा है परंतु जिस समय रास में विराजमान है उस समय वो मुरली श्री श्याम सुंदर के आधार के ऊपर विराजमान होकर के विश्व मोहिनी सखी होकर के भुवन मोहिनी सखी होकर के प्रिया लाल इन दोनों को बिलसाने में दौत्य करती हुई विराजमान होती है इसलिए मुरली को सर्वदा कोई ये विचार करे कि उसके प्रति सपत्नी भाव ही होगा ऐसा नहीं है रास में वह परम प्रिय सखी होकर के युगल को बिलसाने वाली होकर के ही विराजमान हैं और इसलिए श्री प्रिया अपने अधरा के द्वारा उस मुरली को भी कहीं कृतकृत करना चाहती हैं अपने फेला लव के द्वारा उस मुरली को भी आप धन्य धन्य कर देना चाहती हैं प्राण मुरली आज बजाओ अभिलाषा कर रही हैं कभी शिव वृंदावन ब्यार करते हुए करती हैं कि प्यारे तेरी मुरली को तनिक में बजाऊं जैसे तुम मुझे विमोहित करते हो ऐसे मैं भी तो तुमको विमोहित करूं तुम रिझवत भिजवत रस जो मोहे त्यो तुम्हें रिझे भिजाऊं जैसे तुम मुझे विमोहित करते हो ऐसे मैं तुमको भी रस में डुबो देना चाहती हूं प्रिया की जितनी भी चेष्टा वे सब कृष्ण सुखार्थी होकर के विराजमान हैं तुम नाचो मेरी गति प्रीतम हो भले तुम्हें तो नचाऊ श्री प्रिया के अधीन तो वैसे ही श्याम सुंदर है और आज मुरली लेकर के अत्यंत अनुकूल नायक श्री श्याम सुंदर को वे स्वाधीन भर्तर का नचाती हुई विराजमान है श्याम सुंदर का रस का सर्वोत्तम स्वरूप कहा है बोले अनुकूल नायक में ललित नायक में धीर ललित नायक के रूप में ही उनकी सर्वोत्तम स्थिति है श्याम सुंदर में तो सारे नायकों के गुण हैं धीरोदात भी हैं धीरोधत भी हैं धीर शांति भी हैं परंतु तो उनकी मधुरतम जो स्थिति श्री नुकुंज मंदिर में जो है और विशेष रूप से श्री नुकुंज मंदिर में और विशेष रूप से मंत्रोमयी उपासना के जो श्री गोलोक के या श्री वृंदावन के नित्य निकुंज की जो लीला है उस नित्य निकुंज लीला में तो श्री प्रियालाल की जो स्थिति है वो स्थिति अत्यंत धीर ललित नायक और स्वाधीन भट का नायिका के रूप में ही उनकी स्थिति है श्री प्रियालाल ने अपनी लीला का विस्तार करके उस रस समुद्र को रस सिद्धांत को साकार कर दिया रस सिद्धांत को इन्होंने कृपा करके प्रकट कर दिया रस को सार्थक कर दिया अन्यथा जितने भी शास्त्र थे रस के वे लिखे रह जाते न तो कोई ऐसा नायक हुआ और न ऐसी कोई नायिका जगत में हो सकती है जो उन रस सिद्धांत के उन परिभाषाओं को सत्य करके दिखाए श्री प्रियालाल ने कृपा करके उन लीलाओं को प्रकट करके और अपनी लीला को भी प्रकट करके निकुंज में जो लीला हो रही थी उनको प्रकट रूप में भी प्रकट करके कृपा करके उन को सत्य किया सर्वाशरत काव्य तथा रसाश्रय एवं शशांकांश विराजिता निशाह श्री श्याम सुंदर की एवं एवं शब्द के द्वारा जितने भी रसशास्त्र हैं उन सारे रसशास्त्रों को सर्वाश्रत काव्य कथा जो रसशास्त्र है वो सारे रसशास्त्र श्री श्याम का ही आश्रय ग्रहण करके सत्य हुए इसलिए रसस्वरूप यदि कोई हैं तो वे श्री किशोरीजू श्री श्याम सुंदर ही किशोरीजू आप महाभवत स्वरूप होकर के श्याम सुंदर ही रस स्वरूप होकर के और की परम आप जहां नायक श्री सेवा करते हुए विराजमान ये रस की एक पराकाष्ठा है कि जहां आश्रय विषय भी अपने स्वरूप का परिवर्तन कर ले आश्रय हो जाए विषय और विषय हो जाए आश्रय श्री श्री प्रिया प्रिया की सेवा सेवा करते करते हुए हो, और श्री प्रिया सेवा करते हुए विराजमान विराजमान और ग्रहण हो हो रहे सो तुम तुम नाचो मेरी गति प्रीतम हो, तो ही नचाऊ प्यारे मेरी अभिलाषा है कि तुम मेरी गति से नाचो मैं तुम्हें नचाऊ श्री किशोरी जी ने जो अभिलाषा की श्री श्याम सुंदर उस अभिलाषा का भी आस्वादन प्राप्त करते हुए कहीं विराजमान हैं और अपनी किन्ही लीला में आप आश्रय विषय जाती जो आस्वादन उनको भी कहीं परवर्तित करते हुए विषय होकर के भी आश्रय जाती सुख का आस्वादन ग्रहण करते हुए विराजमान यहाँ श्री प्रिया कृपा करके अपने विषय जाती सुख का आस्वादन श्याम सुंदर को प्रदान करना चाह रही हैं रस अली किशोर संग तुम्हें भिजाऊ रस बरसाऊं आज सब सखियों के साथ में आपको मैं नचाना चाहती हूं और उस समय श्री लाल जी अपना सर्वस्व समर्पण किए हुए हैं स्वाधीन भर्तृा नायिका श्री किशोरी जी को अनुकूल नायक होकर के अपना सर्वस्व समर्पण किए हुए विराजमान हैं श्री प्रिया लाल इन दोनों में यह पता नहीं कर रहा है कि नायक तहान नायका रस करवावत केल। जहां कौन नायक है कौन यहां रस ही दोनों को अपूर्ण रूप से केल करवाते हुए विराजमान है प्रेम के बशीभूत होकर के श्याम सुंदर कहते हैं प्राण प्रिय मुरली लेह बजाओ कि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है ये मुरली भी आप बजाओ आप अपने मधुर स्वर के द्वारा उस नाद के द्वारा मुझे कहीं जिया उस बिंदु घोष नाद तकोरा के ऊपर किसी ने प्रहार किया एक आवाज हुई उसका नाम है बिंदु वो आवाज की गूंज हुई वही है घोष और वो सीमित जो आवाज थी वह आवाज विराट में समा गई विराट होकर के विराजमान हुई वही है नाथ श्री प्रिया लाल का वह जो आस्वादन योग की प्रक्रिया में ऐसा वर्णन किया गया अम अह।, अह जो है विसर्ग वो दरूप होकर के ही विराज तो जो अपूर्व रस उस रस को कहीं वृंदावन के कण कण जो रसिक जन है उन रसिक जनों में व्याप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर उत्सुक हो रहे हैं जिस रस का आस्वादन आप कर रहे हैं उस रस के साथ में अपने साथ में सबको आस्वादित करते हुए विराजमान होना, होना चाह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि मेरी नाद सुधा देख जुआ मेरी नाद सुधा दे करके प्यारो प्यासे श्रवण चात्रकन मेरे नाद सुधा दे जुवाओ मेरे कान प्यासे चातक होकर के विराजमान हैं चात्रक माने चात्रक। चातक चातक होकर के विराजमान हैं और जैसे चातक को कोई वर्षा ही जलाती है ऐसे आप हिम को जलाओ इन कामों को व्यापकता प्रदान करो ये जो विकल हो रहे हैं आगे कह रहे हैं कि श्री श्याम कहीं मानो वंशी बजाने की बैठक सिखाना चाहते हैं कोई भी बाध्य बजाया जाएगा तो वाद्य बजाने के लिए सबसे पहले सिखाया जाता है भाई तबला बजाने बैठे हो तो इस तरह से बैठो मृदंग बजाने बैठोगे तो इस तरह से बैठो बीना बजाने बैठोगे तो इस तरह से एक घंटू को टिढ़ा करके बैठो तो बैठक जो है वो प्रधान है श्री श्याम सुंदर भी आज उस बैठक का दर्शन कर रहे हैं श्री श्याम किशोरी जी की उस छवि का दर्शन करते हुए विराजमान हैं कि है, है त्रिभंग ये वंशी बजाते समय त्रिभंग होना ही पड़ेगा तभी बंशी का स्वर पूरी तरह से निकलेगा जब तक बैठक ठीक नहीं होगी तब तक बजेगा नहीं इसलिए रस अंग नचावो बजाते समय भो होंगी ही इसलिए अपनी भो को टेढ़ी करके ही आप विराजमान हो ये बैठक सिखा रहे हैं और अपनी इसी मत तान गति नृत जमो सिखावो अब गुरु को कुछ दक्षिणा भी दी जाएगी तो गुरु दक्षिणा क्या है बोले यदि वंशी मेरी वंशी को आप बजाओ तो अपनी नृत्य गति को मुझे सिखा दो तो अपनी इसी गति नृत्य जो मोही सिखाओ यह नृत्य गान की जो तथिक गति है उसे मुझे सिखा दो अब यदि वंशी नहीं बजे तो उसका कोई रहस्य है वंशी को जो आदत पड़ रही है वो पड़ रही है वंशी नहीं बजती सखी कुछ कहेंगी कि इस बंशी को बजाने की चाबी ये है तब ये वंशी बजेगी श्री किशोरी जो सखचावी रही है कि बताऊंगा नहीं।, नहीं बताने पर तो फिर लीला का जो रस है उत वो उत्सुकता को समाप्त हो जाएगी इसलिए कोई चाबी बताई सखियों ने के वंशी बज क्यों नहीं रही है किशोर जी वंशी बजा रही हैं वंशी बज नहीं रही है जब युगल स्मरण अपूर्ण से होता है वो वंशी क्योंकि दासी है क्योंकि वो वंशी सखी है और सखी का लक्ष्य युगल उपासना ही है युगल नाम ही सखी का परम परम धन है इसलिए वंशी बज उठते और जो वंशी बजी उस वंशी के ध्वनि के द्वारा सारा जगत रस के उस नाद में डूब गया वो व्यापक जो नाद नाद है उस में में ये रस वृंदावन सहज डूब जाए ये वंशी कोई मामूली वस्तु तो नहीं है ये वंशी कृपा करके उस रस नाद का परमेश्वर करने वाली दान करने वाली अपूर्व गुरु रूपा हो करके ही हित का प्रसारण करने वाली हित तत्व का प्रसारण करने वाली गुरु रूपा होकर के ही ये वंशी विराजमान और जहां वंशी बजे वहां प्रियाओं में रस कदम उत्पन्न हुआ रस समूह उत्पन्न हुआ और रस समूह जब उत्पन्न होता है तो रसा नाम समूह हो रास श्री रास प्रकट हो जाएगा रस का जो समूह है वही रास हो जाता है रास के लिए कई विशेषण दिए गए रस रास किसका नाम बोले रसान समूह रास है। रसकों का मन नहीं भरा सनातन गोस्वामी जी मन नहीं भरा सनातन गोस्वामी जी का उन्होंने कहा रसानाम समूह रास रस का समूह अब कोई जगत का जीव तो ये कहेगा कि थोड़ा सा शरबत और पूरा शरबत की एक टंकी खट्टी कर ली जाए वो रास हो जाए बिल्कुल हल्की सी बात हो जाएगी इसलिए ये परिभाषा उतनी बढ़िया नहीं है इसमें कहीं कुछ कसर रह गई रसान समूह रासा इसमें भी कहीं भरत मुनि के पुस्तकों को टटोला गया भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में एक परिभाषा मिली कि नट ही कंठी नाम अन्योन्तकर्षण नर्त की नाम भवेद रास नर्त की भुई? मंडली मंडलीभू नर्तनम जहां पर मंडलीबद्ध नायिकाओं के गलवैया देकर के नट नृत्य करे उस नृत्य शैली का नाम हल्दीश नृत्य है उस हल्लीश नृत्य को ही रास कहते हैं बोले यह परिभाषा भी नहीं जमी ये भी केवल एकांगी परिभाषा है एक अनुभाव मात्र को एक चेष्टा को प्रकट करने वाली है रास की कोई ऐसी जो उसके हृदय को उसके भीतर के तात्पर्य को कहीं प्रकट करने ऐसी कोई रास की परिभाषा है श्री सनातन गोस्वामीपाद ने श्री बृह में उनको स्फूर्ति हुई और उन्होंने एक परिभाषा लिखी के रससार सार कदम रास केवल रसानाम समूह रास नहीं रससार रस का जो सार है उस सार का समूह उसका नाम है रास बोल वृंदावन बेहर लाल की जय अर्थात यहां की जितने भी वस्तुए कोई भी वस्तु प्राकृत नहीं है सारी की सारी वस्तु अप्राकृत दिव्य होकर के ही विराजमान है यहां का वृंदावन रसरूप यहां की लताएं रसरूप यहां की सखीगण रसरूप यहां के श्रृंगार रसरूप श्री श्याम सुंदर रसरूप श्री प्रिया रसरूप और अनंत प्रियाओं के साथ में महाराष्ट्र में ये तो श्री प्रातकालिन रास है इसमें तो श्याम सुंदर एक हैं महाराष्ट्र नहीं है परंतु तो महाराष्ट्र में अनंत अनंत श्याम सुंदर भी अनंत रूप धारण करके जहां रास करते हुए विराजमान तो प्रातकालीन रास में अपूर्ण रूप से सखीगण जैसे प्रियालाल को नचाती है सारी वृंदावन का कण कण रसरूप होकर के विराजमान है और ऐसे परम सुखरूप जिसमें रस किसे कहेंगे रसरूप रसरूप कह रहे हैं रस का तात्पर्य है कि जिसमें स्व पर तटस्थ भाव न रहे ये मेरा है ये तेरा है ऐसे जो संकुचितता है उससे दूर होकर के जहां आत्मा विस्तार को प्राप्त करके आनंद का साक्षात्कार करें उसका नाम है रस स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के आत्मा का आनंद में स्वरूप उसका साक्षात्कार जिस वस्तु से होता है उस स्थिति का नाम रस है तो यहां की प्रत्येक वस्तु इसमें स्वपर तटस्थ भाव है ही नहीं सब प्यारे के लिए है ये सब की सब वस्तुए रसरूप होकर के विराजमान है इसलिए ललित लाली लाल जू कीजय रास बिहार और सब सखियन सुख दीजिए बार है रंग अपार हे ललित ललित ललित आप अपने इस रस का बिहार विस्तार कीजिए श्रीप्रिया लाल आनंद पूर्वक उस रस का विस्तार करते हुए विराजमान हो रहे हैं और उसमें जो अपूर्व आनंद है वह अपने आप संगीत और नृत्य के रूप में सामने प्रकट हो रहा है रस में सुधंग पूर्वक किशोरी और किशोर नृत्य करते हुए विराजमान हैं। ताल की मधुरमा की रक्षा करते हुए जहां भाव को प्रस्तुत किया जाए वह कोई अपूर्व रास नृत्य है जहां भाव भी प्रकट हो रहे हो और साथ के साथ में ताल की भी रक्षा करती हो की जाए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नृत्य और नृत्त इन दोनों में अंतर किया नृत्यम भावात्मकम प्रोक्तम नृत्यम ताल लय आश्रम जो ताल और लय का आश्रय लेकर के विराजमान हो उसका नाम है नृत्य डबलता और जहां भाव को भी प्रस्तुत किया जाए उसका नाम है नृत्य श्री प्रियालाल नृत्य और नृत्य दोनों करते हुए सुखपूर्वक बिराजमान थैया तथैया किट किट किटधाम टोकथाम टोकथाम था और ताल के उन पर्णों के आधार पर अपूर्व नृत्य को प्रस्तुत करते हुए जहां लय राग और ताल इनकी सहज संगति जिस संपर्क विराजमान उसको प्रस्तुत करते हुए श्री प्रिया लाल नृत्य कर रहे हैं सुदंग नाचत नवल किशोर ताल का आश्रय लेते हुए वे नवल किशोर नृत्य कर रहे हैं ये नवल जो है वो कुछ अद्भुत वस्तु है श्रीमद वृंदावन में सब वस्तुएं नवल होकर के ही विराजमान है और जब श्री प्रियालाल अत्यंत अत्यंत श्रमित हो जाएं परम कोमलांगी हैं श्री किशोरी जी हमारी स्वामी श्री राधिका अत्यंत अत्यंत कोमलांगी कोमला श्री श्याम सुंदर अत्यंत कोमल है और जब वे परम कोमल श्री प्रियालाल अत्यंत अत्यंत रस के आवेश में रसिन को नृत्य करा रहा है अन्यथा ये तो परम कोमल रस को निरूपण किया हमारी श्री राशेश्वरी के विषय में के को गोबर थापनी और को ढोवत पाए और एक सुकोमल लाली कहीं भूल ना हूं बोलत हु अलसा ये शिकोरी जो ऐसे जो के बोलने में भी अलसाती हैं, इतनी कोमल हैं, बोलने में भी श्रम होता है तो निकुंज मंदिर में जो श्री राशेश्वरी विराजमान वो कितनी सुकोमल होकर के विराजमान एक सुहागिन लाड़ ली बोलत हूँ अलसाए को गोवर ढोमनी को को गोवर पाथनी को ढोवत पाए एक सुहागिन लाली बोलत हुई अलसाए बोलने में भी कहीं अलसाती हुई विराजमान ऐसे भी सखीगण वे सब तांबुल विशाखाम गंधे ने आनंद पूर्वक अष्ट सखीगण सेवा करते हुए विराजमान और सेवा करते हुए ही श्री प्रिया लाल ये दोनों जहां कंदुक क्रीड़ा करते हुए अपूर्ण रूप से विराजमान हो जाए अब ये जितनी भी लीला उनमें परस्पर सुख देने की भावना ही बिराजमान वो कंदुक कहीं उछल करके अटक जाए यदि ऊंचे तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए अब श्री लाल को प्रिया जी के स्पर्श सुख को प्राप्त कराना है इसलिए वो कंदुक वहां अटकी बैठी है वो कंदुक कोई निर्जीव वस्तु नहीं है श्री लीला लीला में सब वस्तु सखी है तो वो सखी जैसे दूती प्रिया लाल का मिलन प्राप्त कराती है ऐसे ही वो दूती कहीं अटक कर के विराजमान है प्रिया लाल को मिलाने के लिए और श्री प्रिया आदेश प्रदान करें बोले श्याम सुंदर ये ऊंचे अटके हुई जो गेंद है इसको मैं कैसे प्राप्त करूं मानो वह गेंद लाल को यह स्वावसर प्रदान कर रही है कि श्री प्रिया को लाल अपने अंक में धारण करके उठाए स्पर्श सुख जो है वो प्रदान करने के लिए उन ने प्रयसिन उस प्यारी को प्यारे ने उस समय उठाया और अपने अंक में धारण करके श्री श्याम सुंदर को जो सुख प्राप्त हुआ श्री किशोरी जी को जो परम परम सुख प्राप्त हुआ उस सुख की क्या सीमा उस सुख की कोई सीमा हो सकती है क्या इस प्रकार यहां की प्रत्येक वस्तु अपूर्व रूप से रस प्रस्तुत करते हुए प्रियालाल को सुख देते हुए ही विराजमान है श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक फूल विहार करते हुए आप विराजमान हैं जो फूल क्या है बोले फूल श्री नव यौवन ही फूल होकर के विराजमान श्री महावाणी जी में निरूपण किया गया कि ये फूल जो है वो सब के सब ये नव यौवन होकर के ही विराजमान है श्री निकुंज बिलास जो है उस निकुंज बिलास से बढ़कर के फिर और कोई दूसरा तत्व यहां पर है ही नहीं जोवन फूल बसंत ऋतु जोवन शब्द का वाणी साहित्य में जहां भी प्रयोग फूल शब्द का और बसंत शब्द का वाणी साहित्य में जहां भी प्रयोग किया गया वहां उसके दो अर्थ हैं उसका एक ही अर्थ है जो फूल खिल रहे हैं अन्य को कहीं पता नहीं लग जाए इसलिए छिपाकर के वर्णन करेंगे परंतु उनका तात्पर्य होता है, श्री प्रिया लाल, इनके श्री अंग में विराजमान जो नव यौवन वो अंग अंग से प्रकट हो रहा है नये से भों से ललाट से कपोल से मुस्कान से अधर से कानों की कुंडल की झुगन से ग्रीवा की मूरन से कटी की मुरन से अधरों की मुस्कान की जो सुंदर मुस्कन है उस मुस्कन के द्वारा जो हृदय में विराजमान यौवन वो यौवन ही प्रकट हो रहा है उसी का नाम है फूल तो प्रियालाल जहां फूल निकुंज में विराजमान है वो फूल निकुंज है कोई फूलों की निकुंज हो वो नहीं है ठीक है फूलों की निकुंज भी है परंत फूलों की निकुंज कोई प्राकृत फूलों की निकुंज नहीं है प्रिया लाल का नव यौवन आकर्षण वही फूल बनकर के श्रीमद् वृंदावन में फूल बनकर के विराजमान है और उस फूल कुंज में उस पुष्प बंगला में श्री प्रिया जी लाल के श्रीअंग रूपी अंग अंग रूपी जो फूल के समान खिल रहे हैं उन खिले हुए फूलों की मधुरमा का आस्वादन लेती हुई श्री प्रिया लाल प्रिया की मधुरमा का आस्वादन लेते हुए आनंद पूर्वक राजद फूल महल अलबेली उस फूल महल में ही अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही हैं और श्री प्रिया लाल का वह जो यौवन सौंदर्य यौवन का अपूर्व जो प्रकाश और उस प्रकाश के बीच में श्री किशोरी जी के उस नवयौवन प्रकाश के बीच में लालजी विराजमान हैं लालजी के नव यौवन प्रकाश के बीच में श्री किशोरी जी विराजमान हैं उस समय लाल जी की कितनी शोभा किशोरी जी की कैसी शोभा तो फूल बंग, बंगला में फूल महल में श्री प्रियालाल जब विराजमान हैं तब कैसी सुंदर शोभा होकर के विराजमान होगी और श्री प्रिया को वे सखीगण अपने भाव के अनुसार ही अलक लड़ी अलबेली उन प्रिया को उन अलबेले श्री श्याम सुंदर को रसपान कराती हुई भोजन कराती हुई विराजमान है अलबेले अलक लड़े, अल का तात्पर्य होता है अलंकृत अल का तात्पर्य होता है अद्भुत और लड़ का तात्पर्य होता है चेष्टा लड़ धातु जो है वो संस्कृत में चेष्टा के अर्थ में आती है बेल धातु भी हिलने डुलने के अर्थ में आती है इसलिए बेल कहलाती है अल बेले का तात्पर्य है कि अत्यंत अलंकृत बेल माने जिनकी चेष्टाएं हो उनका नाम है अलबेले यह प्रियालाल अद्भुत अल बेले होकर के विराजमान है अलक लड़े अद्भुत अलंकृत चेष्टा करते हुए ये प्रियालाल विराजमान हैं इनकी अद्भुतता अद्भुत और उस अद्भु, अद्भुत अद्भुतता में श्री सखीगण जैसे विमोहित होकर के इनको अपूर्ण रूप से भोजन कराती हुई विराजमान ये भोजन नहीं है मानो सर्व रसों का श्री श्रृंगार रस में ही समाहार करती हुई ये विराजमान हो रही है ऐसी श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए जब श्री प्रिया लाल आप कमल कुंज में विराजमान हैं तीन प्रकार की कुंज की गई एक कुंज है अहल महल दूसरी कुंज है लड़लड़ी तीसरी कुंज है मोहन महल व्याख्या कर सकने की सामर्थ्य अपनी नहीं है श्री मोहन महल में श्री पुष्प महल में अलग अलग महल जो हैं श्री लीला में उन महलों में श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक विराजमान होकर के वहाँ पर ही कहीं अहल महल कहीं लड़लड़ी कुंजों में आनंदपूरक विराजमान होकर के जहाँ परस्पर एक दूसरे की रस सेवा करते हुए विराजमान उन श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करके और उनकी सेवा करके सखीगण धन्य हो रही है सखियों की यही जीवन मूर है मूल माने मूल मूल माने संपत्ति उनका एसेट्स उनकी पूरी की पूरी पूंजी उसको कहते हैं मूर तो सखियों की ये जो प्रियालाल का सुख यही मूर है यही पूंजी श्री प्रियालाल की रूप रूपमाधुरी की शोभा उनका वर्णन करने के लिए जब असमर्थता होती है वाणी में सामर्थ्य नहीं होती है तो आवश्यकता पड़ती है उपमा की उपमा किसे कहते हैं बोले प्रस्तुतम सुंदरम साम्यम उपमेत अभी दिए जाते उपमा की परिभाषा अलंकार शास्त्र में दी गई कि जहां पर प्रस्फुट माने स्पष्ट सुंदर समानता हो उसका नाम उपमा है यदि मैं ये कहूं कि मेरी एक आंख दूसरी आंख जैसी है तुलना तो कर दी गई परंतु इसको उपमा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई सुंदरता नहीं है कोई चमत्कार नहीं है उपमा किसे कहा जाएगा बोले जहां पर चमत्कार हो उसका नाम है उपमा तो जब श्री प्रिया लाल की रूपमाधुरी का वर्णन करने के लिए यह विराजमान होती है उस समय कहीं उपमानों को ढूंढती है परंतु उपमान नहीं मिलते हैं तो उस प्रेम की उपमा कैसे दी जाए श्री महावाणी जी का एक बड़ा सुंदर पद है जिसमें आठ दस उपमानों को प्रस्तुत करते हुए अंत में कहा गया इस उपमा में ये दोष इस उपमा में ये दोष इस उपमा में ये दोष घन और बिजली की उपमा दी गई परंतु घन और बिजली इनमें परस्पर संयोग नहीं है प्रीति नहीं है इसलिए परस्पर आसक्ति नहीं है सहयोग नहीं है कह दिया ना परंतु अंत में जाकर के उपमा जो टिकी वो कहां टिकी बोल वो उपमा टिकी लोहे और चुंबक पर चाहे लोहे को चुंबक के पास में लाया जाए समय और चाहे चुंबक को लोहे के पास में ले जाया जाए ऐसे ही श्री प्रिया लाल की जो प्रीति है वो लोह चुंबक के समान सहज स्वाभाविक होकर के विराजमान है जो दोनों दोनों को सहज रूप से आकर्षित करते हुए विराजमान ऐसी अपूर्व प्रीति सखियों ने अनेक अनेक उपमा दी कहीं उपमादी दी कसौटी कंचन की पंत कठिन उपमा है सोरस उपमा जब देने के लिए बैठे उस समय अनेक अनेक उपमा दें इंद्र नीलमण पर उपमा जो है उनको देते हुए अनेक उपमा देते हुए कोई भी उपमा अंत में टिकती ही नहीं है और अंत में जाकर के एक ही बात कहनी पड़ती है कहीं ना कहीं दोष है उपमा में और वो बात यह कहनी पड़ती है के राम से राम सियासी सिया, सिया। अनंम अलंकार जो है वो ही यहां पर फलीभूत होता है उपमा अलंकार अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है परंतु तो वह कहीं फलीभूत नहीं होता है श्री प्रियासी प्रिया लाल से लाल होकर के विराजमान इनकी उपमा ये ही होकर के विराजमान है सही रूप में ही श्री प्रेम की यह विचित्रता उसमें प्राप्त होती है और प्रेम उस प्रेम वैचित्र दशा में श्री प्रियालाल लाल सहज रूप में विराजमान जिस प्रेम वैचित्र दशा में अंक होने पर भी श्री प्रियालाल इन दोनों में कहीं विरह जो है वह उत्पन्न हो जाता है जो प्रेमोत्ष स्वभावता प्रेम प्रेम प्रेमो के के प्राप्ति हो जाए श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक विराजमान है परंतु तो आनंद पूर्व विराजमान होते हुए भी उनमें वियोग की प्राप्ति अपू रूप से सही रूप से हो जाती है श्री सुधानिधि वर्णन कर रहे हैं कि श्यामा जयत काज सीमा में उन श्यामा मणि श्री राधिका की जय हो जय हो श्यामसलर के अंक में विराजमान हैं परंतु यदि श्यामसलर किसी भोरे को अपने कमल के द्वारा तालित करने और भोरा चला जाए और सखी यदि कोई ये कह दे कि प्रिय घबराओ मत सखी घबराओ मत मधुसूदन चला गया मधुसूदन भोरे का भी नाम है और मधुसूदन मधुमन शहद सूदन मन खाने वाला शहद को खाने वाला तो भोरे का नाम भी मधुसूदन है और श्याम का नाम भी है प्रिया के प्रेम माधुरी मधु का आस्वादन करने वाले ये सहज भ्रमर है किशोरी जी के मुक्कमल के भ्रमर श्याम सुंदर है तो मधुसूदन चला गया ये कहने पर श्री प्रिया ये समझे प्यारोहन हा श्याम सुंदर ऐसे मधुर विलाप करने लग जाए और प्रिया की विकलता को देख करके श्री श्याम सुंदर भी व्याकुल हो जाएं और आप भी आपके हृदय में भी उस समय विरह उत्पन्न हो जाए उस दशा का नाम है कि जहां संयोग में भी व्योग की प्राप्ति वो प्रेम वैचित्र्य जो दशा है उस प्रेम वैचित्र्य दशा को प्राप्त करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं कभी प्रेम में श्याम सुंदर तनिक श्री प्रिया के स्पर्श को प्राप्त करके श्याम सुंदर तनिक मूर्छित हुए साखीगण मूर्छा आने नहीं देती हैं परंतु तनिक मूर्छित तो हों और श्री श्याम सुंदर मूर्छित अवस्था में ही कहीं ये अनुभव करें कि प्रिया कहीं दूर चली गई हैं और उस समय व्याकुल होकर के आप ये कहने लगे यहां पर एक बड़ा रहस्य है जिसको आगे कथा प्रसंग में भी निरूपण करेंगे कि श्री निकुंज मंदिर में स्थूलमान नहीं है आज के लोग इतना कहकर ही विश्राम देंगे कि नकुंज मंदिर में स्थूल विरह स्थूल मान नहीं है यहां पर सूक्ष्म और सूक्ष्म तर मान और विरह ही प्राप्त है स्थूल विरह प्राप्त होने पर प्रिया का जैसे दूर चले जाना और तब जो विरह दूर प्रवास होने पर जो विरह वो श्री ब्रजलीला में नहीं है श्रम तम गम भ्रम ये चारों वस्तुएं श्री नकुंज में नहीं है वृज में है नुकुंज में नहीं है परंतु यहाँ पर सूक्ष्म मान सूक्ष्म ही एकमात्र प्राप्त है श्री श्याम सुंदर उस सूक्ष्म विरह को प्राप्त करके ही व्याकुल हो जाते हैं प्रेम वैचित्र्य को प्राप्त करके ही अपूर्व से व्याकुल हो जाते हैं और जब सखीगण इनको सहारा देती हैं समझाती हैं तब इनको अपूर्व से उस रस की प्राप्ति होती है जिसमें ये प्रियालाल लाल आनंद पूर्वक होरी लीला का गायन करने लग हो लीला का आस्वादन करने लगते हैं होरी कौन बोले हो हो हो, संबोधन दे बदनत जोरी ताको नाम होरी। जहां पर सखीगण हृदय में होने वाला जो आनंद उस आनंद से एकदम विफल हो जाएं। अब उस आनंद को बांटना चाहे और बांटते हुए सखी हो हो हो ऐसा जहां जोरी की शोभा का वर्णन करें उसका नाम है होरी हो हो हो या संबोधन करके जहां युगल की शोभा का वर्णन किया जाए उसका नाम है होरी और वो होरी तीन प्रकार की श्री प्रियालाल करते हैं अनंत प्रकार की होरी हैं है विशेष रूप से तीन होरी कहीं पहले वन विहार कर रहे हैं तो पुष्प होरी हो जाए फूलों से ही होरी होने लगे फूलों से होरी होते होते ही रस का उल्लास बढ़ा तो रंग होरी होने लगे रंग होरी होते होते ही रस का अत्यंत उल्लास बढ़े तो फिर रस होरी होते हुए बिराई मान रस की जो अपूर्व पद्धति वो अपूर्व विराजमान कभी श्री प्रिया अपनी सखी के साथ श्याम सुंदर की रूपमाधुरी का वर्णन करके बातचीत कर रही हैं प्रिया का ध्यान नहीं है श्याम सुंदर को मौका मिले और छल के खेल में श्याम सुंदर अपनी यदि कमोरी से जल भर करके प्रिया के ऊपर एक आयक जब कस्तूरी की पिचकारी मारे श्रीप्रिया एकदम चौक जाए और उस समय अपने बाम हाथ को आगे करके जब उस पिचकारी की धार को रोकें, वो हथेली के ऊपर पड़ करके वो पिचकारी की छीट जब श्रीप्रिया के मुख चंद्र के ऊपर अपूर्ण रूप से विराजमान हो श्री प्रिया उस समय यही कह रही हैं बोले ना ना ये अंशुत है अंशुत है हमारा ध्यान नहीं था होली खेल में और आपने ये बेईमानी की फाउल खेला अब क्या किया जाए सुखलाल श्री हित सुखलाल जी की बड़ी सुंदर धमार है और उस धमार में श्री हित सुखलाल जी श्री किशोरी जी वर्णन कर रही हैं बोले अरे उछत छीट रंग मिही फूही कन मृद कपोल पर सोहे रहे माने खेल जे, निकट आए रहे। श्री श्याम सुंदर ने तो अपनी पिचकारी रख दी और पास में आकर के श्री प्रिया के मुख को निहार रहे हैं बोले आह देखू तो सही ये कस्तूरी की शाम छीट प्रिया के मुक्कमल के ऊपर कैसी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रही है और पास में आकर के केहे कहत लाल बल चल सुखदानी कुंज केले रस अनुरागे प्रिया कहत निज दाव लिए बिन कैसे हूं पग धरो आगे बोले अरे आपने छल किया है श्री किशोरी जी कह रही श्याम सुंदर कह रहे हैं आओ आओ में पधारो मैं आपके मुख के ऊपर बिखरे हुए इस रंग की छीटों को अपने अंचल से पहुंच दूं मैं आपका श्रृंगार कर दूं श्री किशोरी जी कह रही है नहीं नहीं मैं दाम लिए बिना जाऊंगी ही नहीं जाऊंगी ही नहीं हा उत बिन ले ते बच मधुबोलन नेहन सानी सुन सहचर सहचरी चरी पूछत कलह कहा थानी सारी सखी गट्टी हो आई वो कह रही हैं पूछत कलह कहा थानी अरे काय का झगड़ा हो रहा है कायवाद का झगड़ा हो रहा है बोली कुमारी गुलाल ख्याल रची हा बोलीमारी पिचकारी देखो गुलाल का खेल हो रहा था और इन्होंने गुलाल को छोड़ करके एक तो पिचकारी क्यों ली रंग क्यों चलाए खेल हो रहा था पुष्प हो का खेल हो रहा था गुलाल का और इन्होंने गुलाल छा करके बिच छाणी दृघ कर नचन बचन रचनन तके छके मतेहारी अब शिव प्रिया जी की जो बोलन उस बोलन में जो दृग नयन है वे अपूर्ण नृत्य कर रहे हैं हाथ अपूर्ण नृत्य कर रहे हैं ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया हाथ श्रीहस्त जो है वे अपूर्ण नृत्य कर रहे हैं वचन जो है वो अपूर्व रूप से नृत्य कर रहे हैं लालजी तो इनकी शोभा का दर्शन करके विमोहित हो रहे हैं ललता समझे न्याय उस समय ललता जी को न्यायाधीश बनाया गया हा ललिता समझी न्याय सुठ कि नो प्राण भनमान्यो अब ऐसा न्याय जो वादी को भी सुख दे और प्रतिवादी को भी सुख दे ऐसा है कोई न्याय करने वाला कि दोनों को सुख हो किसी को भी दंड दिया जा रहा है परंतु दोनों को परम सुख देने वाला श्री ललता जी ने न्याय किया पिया आख में का दे हसी यह बदलो अति रसान न्याय किया दिया बोले श्याम सुंदर ने गलत खेल खेला फाउल खेला अनचित किया इसलिए श्याम सुंदर का खेल के नियम को भंग करने का यही श्याम सुंदर को दंड दिया जाता है कि श्री किशोरी जो श्याम सुंदर के गलबैया दे करके क्या अपने हाथ में कजल लेकर के श्याम के नयनों में कजल आज दें काजल लगा दें यही इनका न्याय है और यह ऐसा न्याय इससे बढ़िया कोई न्याय हो नहीं सकता है जो कि वादी को भी परम सुख देने वाला और प्रतिवादी को भी सुख देने वाला सुलता so, समझे न्याय सुनो प्राण भामती मन मान्यो प्राण को भी और भावती को भी दोनों को मन मानो पिए आखन का जर दे हसी यह बदलो अति रसान बोले इससे बढ़कर के और कोई बदला नहीं हो सकता है और यह बदला रस से सना हुआ ही है और उस समय श्री किशोरी जी ने जो प्रिया प्यारे के गलबैया भरी गहि गहि कहे झगरन चित चोरत झकझोरन अति सुख कारी बाम बाहो प्रिय गिया ग्रीवाकस बाम बाहो प्रिय ग्रीवा कसे हंसे आज आखियाँ अनियारी वे अखिया तो पहले से ही अन्यारी थी कजरारी थी रतनारी थी पांत श्री प्रिया ने जिस समय प्यारे की आंखों में कज्जल आझा यह अपूर्व अरस अपूर्व अपूर्व, अपूर्व रसपूर्ण होकर के विराजमान और उस रस का क्या वर्णन किया जाए कि परसत अंग अनंग सरस भयो रोम रोम आनंद फूले हित पागे रस मगे रंगी रसी ले नव निकुंज सुख नव निकुंज सुख के अनुकूल होकर के रस से पगे हुए दोनों सरकार विराजमान हैं और इस सुख का दर्शन करने वाली यदि कोई हैं तो वे सखी गण ही हैं इन अतः हो इन सखियन की बलिहारी इन सखियों के जो अपूर्व सुख उस सुख से बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता हो इन सखियन की बलिहारी इन सखियों की बलिहारी जाते हैं उन सखियों की कृपा प्रसाद को प्राप्त करके ही किंचित उस आस्वाद का एक सीकर भी प्राप्त हो जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाए इसलिए लीला का दर्शन करते समय जो दृष्टि है वो चाहिए शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर जय जय श्री राधे बोलो बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे श्री रास बिहारी लाल की जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 बोलो श्री रास बहारी लाल की ये जय yeah. <laughs>